आप विचार करो आप सोचो कितना भयंकर संकट मथुरा पर आया होगा गोविंद ने सामना किया और सत्रह बार उसको हरा दिया अठारहवीं बार जब पंडितों को पूजा पे बिठा के आया तो ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद रण छोड़ ही भाग लिए रण छोड़ रहा नाम पड़ गया एक कालजवन और पीछे लग रहा था मचकुन से उसका कल्याण कराया द्वारिका में पानी के बीच में द्वारिका बनी शांति से बैठे ही थे कि पांडव कहते हैं हमें बचाओ हम संकट में अच्छा भैया आते पांडवों को बचाने गए कौरव पांडवों में सुलह कराने की चेष्टा विफल शांति का नाटक किया विफल बारह वर्ष का मनमास एक वर्ष का अज्ञात मास युद्ध अवश्यम हो गया भगवान यहां पांडवों को विजय दिला रहे हैं वहां ने द्वारका घेर ली और भगवान बीच फिर द्वारका जाके वहां सुरक्षा दे रहे पांडवों को विजय दिलाई द्वारका में उधर उद्धार किया अब शांति से बैठे ही थे कि घर में झगड़ा शुरू निन्यानवे लाख से ज्यादा यदवंशी थे और गोविंद की आंखों के सामने सब लड़ लड़ के मर गए चतु सीता दस बीस पचास बचे होंगे संपूर्ण जीवन में एक दिन भी कृष्ण के चरित्र में शांति से नहीं बीता पर योगेश्वर के चेहरे पर किसी ने उदासी नहीं देखी जब देखूं तो मुस्कुराते जब देखो जब हंसते तो हासम हरे रवनता खिल लो कतिब्र हंसते हुए भगवान की झांकी का प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ कौआ कहता है दिन रात कभी नहीं हो क्योंकि उसको रात में दिखता नहीं उल्लू कहता है दिन कभी नहीं हो क्योंकि दिन में उसको दिखता नहीं पर दोनों के चाहने से दिन रात कभी बदल नहीं सकते जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना यह गोविंद की मुस्कुराहट का चिंतन करने से आत्मबल बढ़ेगा माता ऐसे नियमित मानसिक हम पूजा करें तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मन एकाग्र होगा और मानसिक पूजा करने से तीन लाभ होते हैं जान देना पहला लाभ मन की एकाग्रता दूसरा लाभ दृष्टि की शुद्धि तीसरा लाभ ईर्ष्या का विनाश मानसिक चिंतन करने वाले व्यक्ति का पहला लाभ है मन की एकाग्रता बढ़ती है और दूसरा लाभ यह है कि उसको सब में गोविंद दिखाई देता है क्यों माज राम चरण रथ गत काम मध क्रोध निज प्रभु मय देख जगत के ही सन करह विरोध दृष्टि की शुद्धि ये है कि उसको सब में गोविंद दिखाई देता है किसी के प्रति विरोध नहीं होता सीयराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपानी सब में प्रभु का दर्शन ध्यान से सुनना और भक्ति का सिद्धांत भी यही है माता अहम सर्वेश भूतेसु भूतात्मावस्थित सदा तम अवज्ञा मत कुतेर्चा विडंबन मंदिर जरूर जाना चाहिए ध्यान देना दो बार टाइम मिलता है दस बार टाइम मिलता है जरूर मंदिर जाओ लेकिन ये बात कभी मत भूलो कि जो भगवान मंदिर में है वो कुत्ते में भी है जो भगवान मंदिर गर्भगृह में है वो गधे में भी है सब में प्रभु को देखो और माता जिसने सब में गोविंद को नहीं देखा उसको मंदिर में भी वो कभी नहीं मिलता अब गधे में भगवान को देखने का मतलब ये थोड़ी है तुम तो अलमारी में गधे को बिठाओ और उसकी आरती करो कुत्ते तो में भगवान को देखने का मतलब ये नहीं है कि मखमली गधे पर उनको बिठा के पूजा करो उनमें भगवान को देखने का मतलब है उसको कष्ट मत दो लेकिन उसको घर में रखना मना है डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो घर में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं कुत्ते को मारना पाप है कुत्ते को कष्ट देना पाप है पर उसको छाती से लगाए डोलना डबल पाप है ममता होने का खतरा है और कई पढ़े लिखे लोगों में तो मैंने यहां तक देख लिया कि जिस प्लेट में बच्चे खाते उसको कुत्ता भी चाट लेता है हाँ और फिर भूल से बच्चे भी खा जाते हैं ज्यादा पढ़े लिखे डबल बेड पे बैठे सोरे कुत्ता भी सो गया ऐसा नहीं करना उसको कष्ट नहीं देना उसको मारना नहीं उसको क्लेश नहीं पहुंचाना लेकिन उसको छाती से लगा के भी नहीं रखना ममता होने का डर है यो मे सर्वेषु भूतेषु सु। स्वरम हित्वाचा भजते मौढ़ भस्मे भज कपिल जी कह रहे माता कणकण में रहने वाले मुझे परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा तो ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन भस्मन नीव जो होते सर एक नाथ जी महाराज एक बार एक नाथ जी आए महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत गंगोत्री स्नान किया गंगा माता का जल कमंडल में भर लिया और मन में सोचा अब यह जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है और रामेश्वर जी को जल चढ़ाने के लिए चले कहो गंगोत्री को रामेश्वरम यह संकल्प भी जगह भारत के सब तीर्थों में घूमता हुआ जाऊंगा बद्रीनाथ आए कर्ण प्रयाग रुद्रप्रयाग देव प्रयाग है ऋषिकेश हरिद्वार वृंदावन काशी सब जगह घूमते करीब पंद्रह हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल करी पूरे भारत में भ्रमण किया दस बारह साल लगे भगवान रामेश्वरम के पास पहुंचने में और कमंडल में जल भरा है चरणों में पादुका नहीं है रामेश्वर भगवान का गोपुर दिखाई देने लग गया मन में प्रसन्नता है अब पहुंच जाऊंगा दो चार पांच किलोमीटर होगा एक दो घंटे की यात्रा है मेरी यात्रा सफल हो जाएगी भगवान रामेश्वर को जल चढ़ाऊंगा बड़े कृपालु हैं शंकर एक बात कहूं गोविंद को जल्दी पाना है तो शिव पार्वती के चरणों का आश्रय लोग गोस्वामी जी लिखते हैं भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण जगदम्बा कात्यायनी और भगवान भोलेनाथ इनके चरणों का अवस्य लोगे तो तुम्हें गोविंद जल्दी मिलेगा एक नाथ जी शिव स्मरण करते जा रहे थे तब तक उन्होंने देखा कि वो क्या है कि बगल में कोई पड़ा है गधा और गधा जो है वो पड़ा हुआ था बगल में प्यानी के लिए तड़प रहा है एक नाथ का मन विवल हो गया ये तो मर जाएगा इतनी दूर से मेरी लंबी यात्रा चली आ रही है बिचारे वो जल एक आए और एक क्षण भी विचार नहीं किया जो जल गंगोत्री से लाए थे वो संपूर्ण जल गधे के मुंह में डालते हुए बोले हे hey, रामेश्वर भगवान मेरा जल तो यहीं से स्वीकार कर लेना और गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए आइए तीन मिनट हम शंकर जी का स्मरण कर लें। आज सोमवार है संजोग से माँ कात्यानी के बगल में बैठे हैं चरणों में बैठे हैं आप सब मेरे साथ में गाएंगे और मेरा विशेष निवेदन है कोई भी खड़े नहीं होंगे स्तुति पत्रिका जो यहां छपी है वो आप सबको मिली होगी सब मेरे साथ में भगवान शंकर जी का स्मरण कर ले सोमवार है संजोग से बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आएंगे रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे प्रभाव you know? सामने बुद्धि चांतुरज प्रदर्शन करना नहीं है सदा सर्वदा संभुत्यम भगवान शंकर कृपा की मूर्ति है तो मैं निवेदन कर रहा था कि चिंतन करने से दृष्टि की शुद्धि होती है और तीसरी बात जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो ईर्ष्या का विनाश हो जाता है भगवान कपिल देव माता देवभूति के संदेह की निवृत्ति कर रहे हैं ये बात मैत्रेय मुनि विदी को बता रहे वही प्रसंग भगवान सुखदेव परीक्षा से कह रहे हैं प्रसंग बड़ा सुंदर है शेष भाग सुबह ठीक नौ बजे से सुनेंगे आप लोग सब समय पर पौने नौ बजे पहुंचेंगे प्रातक और देखिए एक बात आपसे फिर बोल दूं। आरती से पहले कोई भी अपना स्थान छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैं समय तो बिल्कुल ज्यादा आपका लेता ही नहीं मुझे मालूम है ना ठीक छह बजे देखो मैंने पूर्ण कर दिया लेकिन सवेरे सब लोग ठीक पौने बजे आएंगे कपिल देवोति संवाद का शेष भाग और ध्रुवोपाख्यान अजामिलोपरपाख्यान सभी प्रसंग हम सवेरे सुनेंगे समय रहा तो जड़वत जड़बत भी करेंगे आरती आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर गाएंगे और आरती से पहले कोई भी अपना स्थान छोड़ेंगे नहीं अपनी ही जगह पर खड़े होकर श्रद्धा से गायें पूज्य महाराज श्री आप सब लोगों की ओर से आरतीयत पावन की पुराणी पावन पुराण सदाग्नमीष्टदोह तीर्थास्पदम शिव विरी चिंत शरण्यं वृत्याति हम, हम प्रणतपाल भिपोत वंदे महापुष चरणारबिंदम त्यवा सुदुस्तजसुरे सितराज धर्मिष्ठ वचस यदिगा्यं मागं दैत सितमधार वंदे महापुष चरिविंद अस्वस्तुणीग्रिगत् कल प्रसूना प्लुत वस्तू प्रस्तवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याक्रस्ताब्नी विलसत गोपी सहस्रावृत हस्तनतापवर्गमखि दिशोर कृष्ण पदुपरा अयमे विशतु मनसी राजुहंग प्राण प्रयाणसमेकृत् कंठावरोधन विधव स्मरणस्ते वंशी विभूसिकनीभाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदने कृष्ण परं कि तत्व न जाने मूकं कि कृपातमह वे परमा अज्ञानतिरांभ चक्षुरुं ज्ञानाजनशलाकया चुनित तस्म श्री गुरव नमी <स्थारी> सदर ईश्वर अकारण करुणा वरुण वरुणालय भक्त बांचा कल्पतरु विनंदक तड़िद्युत विनंद पीताम्बरधारील की प्रतिमूर्ति श्रीमदभागवत महापुराण परम वंदनीय पूज्य सन्त स्वामी विद्यानंद जी महाराज उपस्थित समस्त संत जन वृंद भगवत चरणानुरागी प्रेमी जन माता और बहने भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का तृतीय दिवस प्रारंभ करते हैं परम वंदनीय पूज्य पाद सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो तो पूरे मानव जगत को भागवत कथा कथामृत का पान करा रहे हैं जिसमें विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत कपिल देवभूति संवाद प्रसंग चल रहा है आइए समवेद रूप से हम लोग उसी पवित्र स्थान पर चलें। भगवान सुखदेव कहते हैं माता कपिल जी ने मां देवभूति से कहा समस्त प्राणियों में मैं विराजमान हूं जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसको मैं मंदिर में मिल पाऊंगा ये कन्फर्म नहीं है सब में जो मेरा दर्शन करते हैं उन्हीं को मेरी प्राप्ति मंदिर में भी होती है इन भावनाओं से ओतप्रोत जिनका अंतर हृदय नहीं है वे तो संसार में भटकते रहते हैं दुनिया में भटकते रहते हैं बार बार जाना बार बार आना बार बार नर्क बार बार स्वर्ग माता देवभूति ने कहा ये नर्क स्वर्ग में जीव जाता है पता तो चलती नहीं कपल कहते हैं माता हमारा शरीर तीन प्रकार का होता है एक होता है पांच भौतिक शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बनता है पांच भौतिक शरीर है लेकिन इस शरीर की मृत्यु के बाद इसमें से निकलकर जो जाता है उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर और वो इतना छोटा होता है बाल सतभागस सतधा कल्पित यत जीव स विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते बहुत छोटा होता है बाल के अग्र के भाग के हम सौ टुकड़े करें और सौ टुकड़े में जो एक टुकड़ा बचे उसके फिर सौ टुकड़े करें उसमें जो एक बच्चे उसके फिर सोटुकड़े करें उसमें जो एक बच्चे इतना बड़ा होता है बोलो जय श्री कृष्ण मतलब इन्हें आंखों से तो देखा जा सकता नहीं है माता वो सूक्ष्म शरीर से जीव जाता है अब देखो अन, बीच में इसका बदलाव हो जाता है यदि इसने पाप कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर में से मिलेगा यातना शरीर और पुण्य कर्म किया है तो मिलेगा दिव्य शरीर अब यात्रा शरीर के द्वारा व्यक्ति जाता है नरक में और दिव्य शरीर के द्वारा जाता है स्वर्ग में या वैकुंठ आदि में गोविंद के चरणों में भक्ति जिसने की है उसको मिल जाता है मेरा कन्हैया अब नरक की यात्राएं भोगने के बाद में यह मनुष्य फिर आता है संसार में देखो हां मुक्त नहीं हुआ तो फिर आएगा तेतम भुक्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशंति ये फिर दुनिया में आता है संसार में आता है और माता यहां आकर के मान लो किसी अन्न के दाने में प्रवेश किया पिताजी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और पुनसो रेत कर्णाश्रय पिताजी के रेतह कर्ण का आश्रय लेकर के प्राणी माता के गर्भ में चला जाता है और भ्रांति बहुत निर्मूल है कि बच्चा गर्भ में आने के कुछ दिन बाद उसमें जीव आता है नहीं नहीं गर्भाधान होने से जब गर्भ धारण होता है उसी समय से इसमें चेतन जीवात्मा आ जाता है इसलिए गर्भस्थ शिशु की हत्या तो जीवित हत्या जीवित बच्चे की हत्या से भी बड़ा पाप है और ये पता चल जाए कि गर्भ में कन्या है तब उसको राम राम राम राम ये तो जघन्य पाप है दुनिया के सब पापों का प्रायश्चित्य हो सकता है पर गर्भ के बच्चे को नष्ट करना इस पाप का तो कोई प्रायश्चित्य नहीं है इसका प्रायश्चित केवल नरक की प्राप्ति है इसलिए ऐसा कभी करना नहीं चाहिए गर्भ के बच्चे को नष्ट करना बहुत बड़ा अपराध है उसको तो ऋषि कहा है भागवत में गर्भस्थ शिशु तो ऋषि माना गया है वो साक्षात संत है तो तो हमने बच्चे की हत्या करी एक जीव की हत्या करी तीसरे ऋषि की हत्या करी ऐसा जघन्य पाप कभी नहीं हमारे राष्ट्र में एक संत है स्वामी राम जी महाराज मैं ऋषि जब भी कथा करने जाऊं वो जरूर वो बड़े अच्छे सहिष्णु संत हैं अभी सौ वर्ष के होने जा रहे हैं तो उनके लिए भिक्षा आती है भिक्षा ही लेते हैं वो भिक्षुक संत हैं। तो कहते हैं देखो जिस माता ने जिस बहन ने गर्भस्थ शिशु की कभी भी हत्या कराई हो उस घर की भिक्षा कृपया मुझे ना दें, बोलो जय श्री कृष्ण मैं उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा तो अपराध जीवन में ऐसा होना नहीं ऐसा प्रयास मनुष्य मात्र को करना चाहिए तो कललम पे रात्रेण पंचरात्रेण बुद्ध बुद्धम दशा नुकर कंधु पेशयंड परम माता के गर्भ में जीव जब आता है ना मैया तो कलनम त्वेक रात्रेण एक रात्रि का होता है तो इसकी कलल नाम की संज्ञा होती है इसका नाम पड़ता है कलल और पंचरात्रे न बुद्ध बुद्धम पांच रात्रि का होता है तो बबूले जैसा हो जाता है बबूला होता है ना पानी में हा और दशाहे ने तो करकू जब ये दसरात्रि का होता है तो बेर के छोटे फल जैसा होता है और पेशयदम बा तथा परम उसके बाद में जीवात्मा अंडे की आकृति का हो जाता है देखो धीरे धीरे बढ़ता है और एक महीने का होते होते मातृ गर्भ में जीव के सिर का निर्माण होता है यह हाउस पावर बनके तैयार हो जाता है हा किसी आदमी का हाथ काट दिया जावे तो एक हाथ से भी कई लोग रह लेते हैं फिर काट दे तो आदमी जिंदा रह सकता है ऐसा कई बार होता है पर किसी का सिर यहां से काट दिया जाए तो बताओ कोई जीवित आज रहा है व्यक्ति में विचार शक्ति सोच शक्ति सहन शक्ति बोलने की शक्ति देखने की शक्ति खाने की शक्ति सुनने की ये तो है। पूरा हाउस पावर यही है इसलिए सबसे पहले भगवान इसका निर्माण करते हैं लो जी अब उसके बाद में ये मॉडल तैयार होता है माता जी के गर्भ में ये मॉडल तैयार हो रहा है जी सात मटेरियल मिलाए जाते हैं मकान बनाते हैं ना हम लोग अब देखो उसमें सरिया डालते हैं फिर हाँ। अपनी मातृभाषा बोलो मेरी मां यहां कथा सुन रही है नियम से हाँ बिल्कुल प्योर भाषा ही बोलती है जब कल शाम को कथा सुन कर के गई तो बच्चों ने पूछा अम्मा कथा में कहा सुनोते न्याज बोली ए, वो सुध नारे जन कहा बोले बोलो जय श्री कृष्ण बच्चों ने पूछा तो सुनी होएगी ना सुनते समय तो ठीक लग रहे पीछे सुध न रहे हैं। तो घर में तो कम से कम उसी का प्रयोग करना चाहिए घर में मातृभाषा का प्रयोग करो उसमें प्यार छलकता है उसमें प्रेम छलकता है तो पढ़ने जा रहे हैं पेट भरने की विद्या सीख रहे हैं। पढ़ लिख करके आ गए लो जी विवाह हो गया और थोड़ी बहुत ममता जो माता पितृ चरण कमलों में थी उसकी डोरी श्रीमती जी के चरणों में बन गई बोलो जय श्री कृष्ण आह विवावस्था ऐसी चली गई और जब बुढ़ापा आया तो शरीर रोग ग्रसित हो गया रोग हो गया शरीर पकड़ लिया रोग ने जैसे आए थे वैसे ही चले गए पुनरअपिजनम पुनरअपि मरनम पुनरअपिजन जटरे बार बार हम जन्म लेते हैं बार बार हम मर जाते हैं ये आने जाने से छुटकारा तो तभी मिलेगा माता जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा मैया ने कहा लाला गोविंद चरणों में प्रीति करने की जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है कपूरी जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं मैया भक्ति का आरंभ होता है विश्वास से रक्षिष्यती विश्वास हो गोतृत्व वर्णंत तथा गोविंद मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करो वो हर समय हमारे साथ में है ये विश्वास करो विश्वास विश्वास फलदायक और भक्ति की मध्य धारा है माता संबंध परमात्मा से संबंध जोड़ो बिना संबंध के भक्ति नहीं होती जो संबंध तुम्हें प्रिय लगे वो राम जी से जोड़ो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो प्रभु से जोड़ कर देखो और भक्ति का मध्य होता है माता समर्पण परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ यद करो सियदस्नासी यज्ञ ददाशियत यद तपस्या सिकोते तत्कुरु जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो वो प्रभु को समर्पित कर दो संबंध विश्वास और समर्पण ये भक्ति की तीन धारा हैं है मा। मां मैया बोले सुनने में अच्छा लगता है संबंध जुड़ गया विश्वास हो गया समर्पित हो गए लेकिन जीवन में उतरे कैसे बोले कीर्तन करने से उतरेगा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते यह ज्ञान का जो मार्ग है ना माता है बंदर के बच्चे के समान धूम मार्ग अर्चिरादी मार्ग का व्याख्यान किया प्रभु ने बोले ज्ञान का जो मार्ग है वो बंदर के बच्चे की भांति है और भक्ति का जो मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे की भांति है ध्यान से सुनना बंदर देखे हैं आपने हमारे वृंदावन के राजा हैं वो वृंदावन का साम्राज्य उनके हाथ में रहता है कर, मैं तो सेवा कुंजी पर रहता हूं ना वहां तो पूरा ही साम्राज्य है। कभी कभी सबसे ऊंची अटारी पर बैठ जाते हैं बंदर और इस तरीके से तीनों चारों तरफ नजरें घुमा के देखते हैं मानो ये सब हमारा ही है बोलो जैसे लिखते इसको राजा देखता है ना हाँ और अभी तो इतने समझदार हो गए पहले क्या है कि आप दर्शन करने जाते थे आप दर्शन कर रहे बंदर आपका बटुआ छुड़ा के भस गए फिर आप उनको चना खाने को दो रोटी कुछ डालो तो बटुआ वापस करेंगे ये तरीका है अपने अपना कमाई का अब भक्त लोग समझदार ज्यादा हो गए वो बटुआ लाने ही छोड़ दिए ला तो खाली लाने लग गए बंदर ने सोचा तो अब तो कैसे काम चले अब बंदरों ने नया तरीका नई टेक्नोलॉजी अपनाई है जब आप दर्शन कर रहे होते हैं तो वह तुरंत आएंगे आपके कंधे पर बैठ कर चश्मा उतार के ले जाएंगे अब बिना चश्मा के तो आप कुछ कर नहीं सकते जब तक खाने को न दे चश्मा वापस नहीं मिलेगा हा ये ए, समय के अनुसार बढ़ता रहता है तो आपने देखा हो बंदरिया एक छत से दूसरी छत पे जब छलांग लगाती है अपने बच्चों को स्वयं नहीं पकड़ती पकड़ती है क्या बंदरिया का बच्चा मां के पेट को कसके पकड़ता है अब उसका हाथ बीच में छूट गया नीचे गिर गया खोपड़ी फूट गई मां का कोई दोष नहीं ज्ञान का जो मार्ग है ना माता वो ऐसा ही मार्ग है उस मार्ग में स्वावलंबन जरूरी है ए? इंद्रियों पर संजम मन पर संयम उस पर नियंत्रण इस पर नियंत्रण जरा से फिसले के गए काम से मॉनिटर जरा से फिसले के काम से गए लेकिन भक्ति का जो मार्ग है माता वो मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा आपने देखा वो बिल्ली जो होती है वो बच्चे को कभी भी कष्ट नहीं होने देती बालक जन्म लेता है शांत तो पड़ा रहता है जिन दांतों से बिल्ली चूहा चबा जाती है उन्हीं दांतों से बच्चे का गला पकड़ के उठाती है और बच्चा आंख बंद करके रहता है कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह जानता है जहां ले जाने में, में मेरा हित होगा मां वही ले जाएगी मुझे क्या चिंता है तो भक्ति का जो मार्ग है माता उसमें प्रभु के प्रति समर्पण है मुझे नरक में जाने से तुम्हें प्रसन्नता है गोविंद तो मेरे लिए नरक ही मुक्ति है मेरे रोने से तुम्हें मुस्कुराना हो सकता है मेरे रोने से तुम्हें हंसी आ सकती है तो मैं जी जी भर कर ताकि तुम हंसते रहो मेरे रोने से तुमको जो आए हसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं भक्ति के सिद्धांत की बड़ी विचित्र बात है जहां तत् सुखितम भगवान के सुख में ही सुख और उनके दुख में ही दुख का अनुभव है स्वसुख की कोई कामना नहीं है बोलो जय श्री कृष्ण स्वसुख की कामना तो मन में बिल्कुल है ही नहीं बस नाम जप करना चाहिए खूब नाम को जपें जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय है खूब जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए इससे माता धीरे धीरे धीरे प्रभु में मन लग जाता है अब तो माता के अंतर हृदय से भाव उत्पन्न होने लगे वे तो कीर्तन करने लगी और हाथ जोड़कर के बोली कि अहो बचो तो गनीहुआ बर्तते नाम तुभ्यम पुस्तप तु जो हो वो सस्तु नार ब्रह्मानु चुरु नाम गणती मैया कहती है कि सबसे बड़ा धन्य जीवन उसी का है जिसने तुम्हारे नाम का गान कर लिया उसने तपस्या कर ली उसी ने यज्ञ कर लिया उसने समाधि लगा ली जिसने तेरे नाम का गान किया और बस प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगी नाम गान करते करते माता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े कंठ गदगद हो गया शरीर पुलकित हो गया मूर्छित होकर गिर पड़ी और प्रेम की दसवीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो पूरा शरीर ही पानी बन जाता है बेस पूरा शरीर ही पानी बन जाता है और माता देवभूति का संपूर्ण शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन गया कपिलों के पि महायोगी भगवान पितुराश्रमात मातरम समनुप्य प्रागुदीठ भगवान कपिल ने उस जल को मस्तिष्क से लगाया माँ को बार बार प्रणाम कर लिया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए जैसे देव सुमे परिवेश हो राधारमन राधारमन राम राधार कहो जिस देश में जिस देश sam kyon का व्याख्यान हो रहा है आकुति देवभूति और प्रसूति देवूति माता का वंश आगे इसलिए नहीं चला कि एक ही तो उनके पुत्र हुआ और वो तो ब्रह्मचारी हो गया उनकी दूसरी पुत्री का नाम है आकुति ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी और यज्ञ भगवान महापधर तीसरी बेटी प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी और दक्ष ने उनके गर्भ से जिन कन्याओं को जन्मा उसमें सती का नाम बहुत ऊंचा है और माता सती भगवान शिव की भारजा हो गई बुद्धि तब तो ज्यादा है प्रजापति दक्ष की पुत्री बनकर के आई ना इसलिए दक्ष का थोड़ा असर रहा व्यावहारिक रूप में माता सती ने जानकी का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली ऐसी कथा आती है जो थोड़े अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं वो लोग किसी सभा में प्रवेश करेंगे ना तो मुझे देखकर के खड़े कितने लोग हुए इनको इस पर नजर कम डालेंगे बैठे कितने रह गए उनको ज्यादा देखेंगे बोलो जय श्री कृष्ण भगवान शंकर ने एक सभा में खड़े होकर ससुर जी का अभिवादन नहीं किया किसी पर नाराज हो और प्रजापति दक्ष ने बहुत कुछ भगवान शिव से कहा एक और बात कहें जिनको बात बात में क्रोध आता है ना वो ये बात बार बार कहेंगे कि मुझे क्रोध कभी नहीं आता बोलो जय श्री कृष्ण मैं सत्य कह रहा हूं जिनको ज्यादा झूठ बोलने की आदत होती है ना वो बात बात में ये जरूर कहेंगे देखो ये सत्य बात है बिल्कुल एकदम सत्य कह रहा हूं झूठ में कभी बोलता ही नहीं सत्य बात है हाँ। तो प्रजापति दक्ष ने देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया बस खड़ा हो गया और बोला श्रुयताम ब्रह्म सहदेवा सहाग्न साधु नाम ब्रवतो वृत्तम नाज्ञान नचमत्सरा ऋषियों मेरी वाणी को सुनो मेरे वचन को सुनो मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं मैं जो भी कहता हूं सत्य कहता हूं और बिना ईर्ष्या के कहता हूं जबकि ईर्ष्या के मारे आंखें लाल हो रही है ये जो शंकर बैठा है ना ग्रहित्वा मृग सावाक्षी पाणी अपनी बेटी देखकर मैंने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी है नहीं और यह बंदर की सी आंख बालक ऐसा महाराज शिवजी से पता नहीं क्या क्या बोल गया और फिर यह भी कह दिया आज के बाद यज्ञ में शिव को भाग न मिले मेरा शाप जाओ तो भी खुश ही रह जाते इतना कृपालु कोई हो सकता है क्या बोलो ये करुणा की मूर्ति है भगवान भोलेनाथ उठ करके चले गए कुछ बोले ही नहीं साफ मिल गया तो ही ठीक है और सती जी को भी कुछ बोले नहीं बताया ही नहीं अब यहां सती माता जी ने जानकी का रूप ले लिया रामायण में आती कथा राम जी की परीक्षा ले ली अब हुआ क्या मालूम है उनको बहुत भगवान शिव को विचार हो गया माता का रूप धारण करने वाली पत्नी को मैं अब पत्नी कैसे मानूं यदि इनको पत्नी के रूप में मानूं तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया जिसका मैं चिंतन करता मन ही मन परित्याग कर दिया मानो प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण और बड़ा विचित्र वेश बन गया कितने सम्मत बीत गए समाधि में है प्रजापति का पद प्राप्त हो गया दक्ष को शब को आमंत्रण भेजा लेकिन शिव के लिए निमंत्रण नहीं मेरी बेटी है तो क्या हुआ पर शिव की पत्नी भी तो है माता सती को भी आमंत्रित नहीं किया सती माता देखो मन में तो भाव हो रहा है पिता के घर कोई कार्य हो तो बेटी ससुराल में बैठी कैसे रह जाए विचार तो होता ही है क्योंकि ऋषि पत्नियां अपने पतियों के संत बिमानारूढ़ होकर के जा रही हैं तो सती ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना की प्रजापते ससुर से सांप्रित्व निर्या पिता तो यज्ञ महोत्सव यद्यर्तितामी आपके ससुर जी के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है सब लोग वहां जा रहे हैं हम लोग भी चलते तो कैसा रहता मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा नहीं कहा आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा बोले ताकि इनका संबंध दिखे और कदाचित आप नहीं जर सकते तो मेरे को तो अनुमति दे ही दीजिए भगवान शिव ने कहा देखो इतने बड़े यज्ञ हो रहा है हमको निमंत्रण भी नहीं दिया है ना ये तो मैं मानती हूं आप कहेंगे कि निमंत्रण के बिना कैसे नहीं नहीं देवी हम ये नहीं बोलते अनाहूता आपके अभियंति बंदुस बेटी पिता के घर बिना बुलाई भी जा सकती है पर कब जब व्यस्तता पिता बुलाना भूल गए हो जहाँ जानबूझ करके न बुलाया जाता हो ऐसी जगह नहीं जाते देवी ऐसी जगह नहीं जाना आबत ही हर से नहीं सनेह नहीं तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन पर सने नेत्रों में स्नेह की झलक दिखाई न देती हो ऐसी जगह स्वर्ण की बारिश भी होती हो तो नहीं जाना अब देखो पिता से मिलने की कामना है पति का थोड़ा भय भी है बार बार सती जाती हैं बार बार अंदर आती हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि निष्क्रामती निर्विशी द्विधाससा एक ही सती दो सतियों के समान दिखाई देने लगी भगवान शिव ने गणों से इशारा कर दिया कोई समाचार हो तो मुझे बताना नांदिया को भेज दिया और वे चले गए और वहां जाकर के भगवान शिव का अपमान देखकर सती बर्दाश्त न कर सकी शिवजी के गुणों का सुंदर बखान किया और योग अग्नि के माध्यम से देह का परित्याग कर दिया पति है प्रजापति दक्ष ने देख तो लिया पर कहा कुछ नहीं गण जो साथ में गए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया लेकिन उनको भी बिचारे से मंत्र आदि से अभिमंत्र जल्द कर के सबको भगा दिया भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात नारजी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली शिव जी को अच्छा नहीं लगा और अपनी जटाओं में से केस उखाड़ कर पटक दिया उसमें से विकराल बड़ा विचित्र शिव भक्त वीर प्रकट हो गया नाम है वीरभद्र और उसने आकर के तो यज्ञ का विध्वंस कर दिया प्रजापति दक्ष का सिर ही स्वाहा कर दिया रघु की दाढ़ी बाड़ी नोच लई ऊषा पंडित जी के बत्तीस में दांत बाहर निकल गए क्या मतलब लोग कहते हैं शिव के भक्त ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया भाई यज्ञ का अर्थ क्या है जो समाज के कल्याण के लिए की जाए साधना भी सफल वही है जो लोकोपकार के लिए की जाए यदि हम साधना करते किसी को नीचा दिखाने के लिए तो वो साधना श्रेष्ठ नहीं है हम तपस्या भगवान को पाने के लिए करें तो वह तपस्या सफल है लेकिन हम तपस्या पड़ोसी को नीचे दिखाने के लिए करें तो वो तपस्या उत्तम नहीं है उपासना करो समाज के कल्याण के लिए भगवत प्राप्ति के लिए किसी को नीचे दिखाने के लिए की गई साधना उपासना उत्तम नहीं है प्रजापति दक्षिण के इस यज्ञ का उद्देश्य देव पूजन नहीं था इस यज्ञ का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाई पाना नहीं था इसका उद्देश्य भगवान शिव को नीचा दिखाना था बल्कि शिव को अपमानित करने का प्रयास था और जहां शिव नहीं है वो यज्ञ पूर्ण हो कैसे सकता है बिना शिव के यज्ञ नहीं होता पूरा भागवत की कथा भी होती है ना उसमें रुद्र कलश की पूजा होती नित्य भगवान शिव की स्थापना क्योंकि शिव तो कल्याण का रूप है बिना श्रम के कल्याण कैसे होगा कल आप सुन रहे थे शिवस्तुति में न जानाम योगम जपम नई पूजा न तो हम सर्वदास मुतुभ्यम तो भगवान शिव तो करुणा की मूर्ति है सज्जनों इसलिए वो यज्ञ हो कैसे सकता पूरा चल कैसे सकता है? लेकिन सती ने कह दिया था कि मैं मैं जनम जनम शिव पद अनुरागा यही मांगा था तो तही कारण गिरिजागृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई वही जगदम्बा मां पार्वती के रूप में प्रकट होकर आ गई अनेक रूप है माता के बिना शक्ति के शक्तिमान रह नहीं सकता और फिर इनका विवाह भगवान शिव से हुआ रामायण में बड़ी लंबी कथा ऐसी अद्भुत कथा शिव विवाह का ऐसा सुंदर वर्णन दिल्ली में एक बार राम कथा कह रहा था मैं तो शिव विवाह आता है राम कथा में तीसरे दिन तो उत्सव प्रिय लोगों ने कहा कि शंकर जी आएंगे शिव बरात निकलेगी नंदिया पर बैठकर आएंगे शंकर जी हमने कहा ठीक है तो कहीं से उन्होंने शंकर जी तैयार किए और उनके गले में ओरिजिनल अजगर सांप नकली नहीं था ओरिजिनल। और शंकर जी बैठकर आए नांदिया पर तो बीच में जैसे रास्ता रहते ना दो फुट का बोले इसमें होकर ले आएंगे तो भीड़ थी बहुत अब वो नांदिया आ रहा था शंकर जी बैठे थे दस पांच भूत, भूत भूत भी बन के आए थे सब वृक्षों की डाली वाली सिर पर बांध के बीच तक तो आ गई थी शिव की बरात अब पता नहीं किसी श्रोता ने कुछ कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया नांद उछला भीड़ में और शिवजी नीचे और नांद ऊपर बोलो और नांदिया भागा वहां से महाराज जनता देख के अब भगवान शंकर तो बड़े वो तो रामलीला में शिव बनते थे वो थे बहुत एक्सपर्ट उन्होंने देखा जनता का ध्यान बटेगा नांदिया भागा और शिव ने तांड शुरू कर दिया जनता उन्हें देखती रही पैदल ही तांडव करते करते शंकर जी बरात में आ गए इतना कृपालु है अपनी ही बरात और अपनी आप डमरू बजा रहे बोलो जय श्री कृष्ण हाँ। हाँ। हमें नहीं है जरूरत हमारा तो यही बेंड बाजा है बोलो जय श्री कृष्ण हाँ ऐसे करनाशील है भगवान बोले ना अच्छा देवताओं को लगा शंकर जी को देखते कि भाई इनके संग हम लोग चलेंगे इनके संग भूत प्रेतों की बरात है तो जो मिलने वाला है इनके संग तो वो भी नहीं मिलेगा तो देवता ब्रह्मा जी और सब लोग अलग अलग अपनी मंडली लेकर हो गए शिवजी बोले ये लोग ये लोग सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है तो सब अलग अलग चले जा रहे हैं पीताम्बरधारी और नीलांबरधारी और रक्तंबरधारी शिवजी ने महारा मंत्र शक्ति का प्रयोग करके संसार के जितने स्मशान भूमि है सब जगह सूचना भिजवा दी सब जगह बारेस पहुंच गया मालक की शादी ये सब चलो अब तो जो आए बरात में शिवजी के लोग किसी के तीन मुंह किसी के पेट में मुंह किसी की छाती पे मुंह कोई बिना मुंह के चल रहा है बोलो रोजा श्री कृष्ण तुम तो महाराज ऐसा आनंद इतने सुंदर सिंह थी बरात एक बात कहूं दुनिया जिसको त्याग देती है उसको शंकर गले लगा भक्तों को रहने के लिए राजमहल देता है और स्वयं स्मशान भूमि पर रहता है प्रेतावासे घोरे सु, सु। भूत प्रेतियों के बीच में बास करते हैं जय श्री कृष्ण संसार के लोग जिसको छोड़ जाते हैं स्मशान भूमि पर शंकर जी कहते हैं बेटा अब कोई टेंशन नहीं सोते रहो आराम से विश्राम करो यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है मैं हूं ना अपने रहने का ठिकाना नहीं ना दीवार है न दरवाजा है न मकान है भक्तों को राजमहल देते हैं दोनों मिल गए शंकर है विश्वास माता पार्वती है श्रद्धा बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है काम तो तभी बनता है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाएं, जहां श्रद्धा है जहां विश्वास है वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय ये पुरुषार्थ का प्रतीक है अच्छा कोई आदमी कर्मयोगी तो है पुरुषार्थी तो है पर विवेक यदि नहीं हो तो बड़ा परिश्रम खून पसीना एक करके ही भोजन करता है हथौड़ा उठाया और पड़ोसी का मकान तोड़ने लगा ग्रेनेट अभी लगवाया था वो दौड़ करके आई निकल के भैया क्या बात है अरे श्रीमान अरे क्यों तोड़ता भैया अरे दरवाजा क्यों तोड़ रहा हमारा ये दीवार क्यों तोड़ते हो नई बनी अभी बोले हम परिश्रमी है जब तक पसीना नहीं निकलता नाश्ता नहीं करते समझे हम आलसी नहीं है खून पसीना एक कर लेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे तो पड़ोसी यही तो बोलेगा फिर अपना तोड़ तोड़ना मेरे का तोड़ता है बड़ा आया कर्मयोगी तो कर्मयोगी तो कोई है पुरुषार्थी तो है पर विवेकी यदि नहीं है तो पुरुषार्थ काम का नहीं इसलिए शिवजी के दूसरे पुत्र का नाम है विवेक यानी कि गणपति ये गणपति बुद्धि अधिष्ठाता विवेक के प्रतीक है अब आप ध्यान दें जहां पर विश्वास है जहां श्रद्धा है जहां पुरुषार्थ है जहां विवेक है वहां समता है भोलेनाथ के दरबार में विषमता नहीं है शंकर जी के दरबार में वैषम्य नहीं है सज्जनों यहां समता है आ शिवजी के गले में है सांप और उनके बेटे का वाहन है मोर मोर कभी सांप को देख ले तो छोड़ देगा क्या लेकिन साथ साथ में नाश्ता करते हैं, दोनों में कोई विवाद नहीं शिवजी के गले में सांप है तो छोटे बेटा का वाहन चूहा है बताओ चूहा को सांप कभी देख ले तो छोड़ेगा क्या पर यहां कभी तुतुमे में भी नहीं होती दोनों हंसते रहते हैं, हैं? और देखो शिवजी का बाहन है नांदिया और पत्नी का वाहन है शेर शेर कभी नांदिया को देख ले तो छोड़ेगा क्या पर यहां दोनों जयता दी कभी झगड़ा होता ही नहीं विचित्र बात यह है कि शिवजी के गले में है विश्व और माथे पर है अमृत अमृत माने चंद्रमा से निकलता है ना अमृत माथे पर चंद्रमा और गले में विश्व दोनों साथ में है श्रद्धा है जहां विश्वास है पुरुषार्थ और विवेक है वहां विषमता नहीं है वहां क्षमता होती है इसलिए याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वांतर भगवान शिव की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी स्वांतस्थ ईश्वर को देख नहीं सकते इसलिए शिव की कृपा का अनुभव करो माता की कृपा का अनुभव करो तो जीवन में परम सुख मिलेगा परम आनंद मिलेगा मैं निवेदन कर रहा था कि आकुति देवभूति प्रसुति शाम्व मनु की जो तीन पुत्रियां हैं तीनों पुत्रियों के वंश की कथा कही पर उनके दो बेटा भी तो हैं। प्रियव्रत और उत्तान पिय व्रत उत्तान पाद सतरूपापते वासुदेवस् कलया रक्षायाम जगत स्थित हो का मतलब होता है ऊंचा जिसका पैर समाज में ऊंची जिसकी प्रतिष्ठा उसे उत्तानपाद कहते हैं और जब ध्यान से सुन महाराज की पत्नी है सुनी थी पुत्र नहीं था ये प्राचीन समय में राजाओं के प्रम तो रहती थी अरबों की संपदा खाने वाला है जहां सब कुछ होते हुआ खाने वालों की बड़ी कमी है कलकत्ते में कोई भक्त थे वो मेरे से बोले ठाकुर जी मैं अपने पिताजी के घर गोद आया हूं मेरे पिता मेरे बाबा के घर गोद आए थे और मेरे बाबा को मेरे पर ने गोद लिया था मेरी शादी को भी 20 साल हो गए सोच रहा हूं मैं भी किसी का बच्चा गोद ले लू मैंने कहा कमाई क्या होती है बोले 2000 करोड़ का टर्नओवर है हर साल खाने वाला है बद्रीनाथ में कथा कर रहा था तो जब घूमने के लिए गया तो रोड पर मैंने देखा एक माता रोड़ी टूट रही थी ईट की रोड़ी बनाते और दो बच्चे उसके साथ में रोड़ी कूट रहे थे एक बच्चा वहां खेल रहा था और मैंने देखा गमछे से एक बच्चा उसकी कमर में बंधा था मैंने पूछा माता ये दोनों बच्चे कौन है मेरे बड़े बेटे हैं साहब मैंने कहा ये खेल रहा है जो बोले ये मेरा तीसरा बेटा है साहब मैंने कहा जो कमर में बंधा है बोले सबसे छोटा बेटा है साहब मैंने कहा कितना पैसा रोज कमाती हूँ बोले सत्तर रुपए रोज कमाती हूँ साहब मैंने कहा पति क्या करता है बोले शराब पी के खोली में पड़े रहते हैं साहब सत्तर रुपये रोज की मजदूरी करने वाली के घर पांच पांच बच्चे पति शराबी अब उसमें किराया का कमरा कमरे का किराया दे की कि व्यवस्था भोजन की देखे है और जिनके दो दो करोड़ का टर्नओवर होता हर साल उनके बच्चा ही दी ये समस्या बड़ी विचित्र है उत्तानुपाद राजा के मन में ये चिंता है कि मुझे पुत्र नहीं है बड़े अनुष्ठान हुए बड़े यज्ञ हुए संत कृपा बरसी पत्नी गर्भवती हो गई पर राजा को मालूम नहीं था कि गर्भवती है राजा सुदूर कहीं गए और वहां की किसी राजकुमारी को देखा तो सोचा अब शादी कर लें उनको तो पुत्र ही नहीं होता उस राजकुमारी का नाम है सुरुचि सुरुचि को लेकर पालकी में बैठकर राजा जब आए तो देखा उनके नगर में नगाड़े बज रहे दुंदवियां बज रही हैं फूल बरस रहे महाराज की जय हो महाराज की राजा ने सोचा मैं सुंदर पत्नी लेके आया हूं इसलिए लोग बड़ा कर रहे होंगे राजा बड़े खुश हुए पालकी का पर्दा हटा के पूछा इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो बोले महाराज आप पिता बनने वाले हैं बड़ी महारानी जी पुत्रवती होने वाली है हमें दरबार से सूचना मिली है राजा बोले हमने तो विवाह भी कर लाया और महल में जब प्रवेश किया सुरुचि को लेकर सुरुचि बोली ये कौन है राजा बोले बड़ी पत्नी है बोले ये रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती अब या तो मुझे रखो या इनको रखो देखो अब राजा उस गोरी चमड़ी के प्रति इतने आकृष्ट हो रहे थे बड़ी पत्नी का तो परित्याग कर दिया बड़े लोगों का हर काम जरा मर्यादा में होता है महल वहल बना के दे दिया होगा छोटा मोटा इधर ही रहो और उन्होंने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा संतों ने ऐसा निर्मल जीवन ऐसा ये पवित्र आत्मा जीव एक बात कहूं आप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो उनको दिखा दिखा करके धर्म करो बच्चों को दिखा कर भगवान की पूजा करो बच्चों को दिखा करके संतों को प्रणाम करो जो वह देखेंगे वो जरूर जीवन में करेंगे बच्चे के जीवन में आप देखना जो चाहते हैं वो अपने जीवन में करना शुरू कर दो कार्बन कॉपी के समान बच्चे के चरित्र में दिखाई देगा यह वैचित्र है सत्संग में माता जाती बच्चों को बच्चे को लेके जाती और ये प्रयास तो हर मां को करना चाहिए आप जब भी कथा में जाओ जब भी सत्संग में जाओ बच्चे को साथ लेकर जरूर जाओ क्योंकि राष्ट्र का सर्व विनाश करने का सबसे बड़ा श्रेय कॉन्वेंट स्कूलों को जाता है आज इस राष्ट्र की जो दुर्गति हुई है उसका मूल श्रेय कॉन्वेंट संस्कृति को जा रहा है हमारे बच्चों की कोमल नन्ही बुद्धि पर क्या कुप प्रभाव पड़ रहा है हमने कभी विचार नहीं किया कृषि स्कूलों में हमारे नन्हे इन नवांकरों की बुद्धि पर क्रिशनैलिटी छोपी जा रही है रामकृष्ण के बारे में वो जानते नहीं और जिसका इस राष्ट्र से कोई संबंध नहीं उनके पाठ पढ़ाए जाते तो कम से कम कथा में बच्चे आएंगे तो उनको अपने इतिहास का ज्ञान तो होगा अपनी संस्कृति का ज्ञान तो होगा कहीं कथा कर रहा था मैं तो पंडाल के मुख्य द्वार पे लिखा था कृपया दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साथ न लाए मैंने कहा किसने लिखा बोले महाराज बच्चे डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हमने लिख दिया है मैंने कहा यह बैनर पहले हटाओ फिर कथा शुरू होगी और मैंने कहा लिख सको तो यह लिखो कि बच्चों को साथ जरूर लाएं ऐसा बोले महाराज डिस्टर्ब करते मैंने कहा थोड़ा करेंगे तो करने दो क्योंकि वो तो बाल गोपाल है अपना नाटक तो करेंगे लीला तो करेंगे पर सुनते सुनते उनमें संस्कार तो पड़ेगा हमारे राम क्या हैं हमारे संत क्या हैं ये ऋषियों की भूमि है हमारी संस्कृति क्या है हमारी सभ्यता क्या है ये कम से कम सुनेंगे तो जानेंगे तो सही माता सुनीति पुत्र को साथ लेके जाती सत्संग में इतना संतों का आशीर्वाद मिला उसे संत सरल चिंत जगत हित संतों का चित्त बड़ा सरल होता है वो जगत के हित का ही कार्य करते हैं। एक दिन महात्मा लोग बैठे थे जब कथा पूरी हुई सुनीति मां जाने लगी तो संतों का बेटी सुनो सुनीत तो बोली बाबा आज्ञा बेटी तुम रोज कथा सुनने आती हो तेरे साथ तेरा नन्हा सा गोपाल भी आता है आज हमारी इच्छा होती है तुम्हें कुछ दे दे मांग बेटा क्या चाहिए सुनीति बोली क्या मांगो बाबा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु कछुपानि कृपान मिले सो गावत वेद पुराण मांगना क्या है बस आपका सत्संग मिलता रहे आप महापुरुषों की सन्निधि मिलती रहे नहीं बेटी ये तो तुझे प्राप्त है हम देना चाहते कुछ और मांग ले तो देखो सत्संग करने वाली महिला के विचार कैसे होते हैं समिति बोली महाराज की छोटी पत्नी है ना चार वर्ष हो गए विवाह को उसे कोई पुत्र नहीं है आप लोग थोड़ा आशीर्वाद करें उसे भी पुत्र हो जाए महात्मा बोले बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तेरी जैसी साध्वी का अपमान किया तेरे जैसी पवित्र आत्मा को तकलीफ दी उस रानी के पुत्र की कामना करती है तू बाबा मैंने आपसे ही सुना है कोई न कहू सुख दुख करीदार कोई किसी को सुख नहीं देता मैं क्यों किसी को दुखी मानूं? अपने दुख का क्यों किसी को मैं कारण समझू यह सब तो कर्मों का फल है उसे पुत्र होना चाहिए बेटी जरूर पुत्र होगा क्योंकि तुम चाहती हो और तुम चाहती हो तो जरूर होगा पर तेरा जो पुत्र है ना पूरे समाज में क्रांति लाएगा ये गोविंद के चरणों का प्रेमी होगा हमारा आशीर्वाद है और उसको भी पुत्र हुआ नाम उत्तम रखा असल में तो उत्तानुपात में हूं उत्तान पाद आप हम सब हैं और हम सब लोगों की दो ही पत्नी हैं बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है तो छोटी का नाम सुरुचि है सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुर नीति यश्या सुनीति जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति है और स्वस्थ रुचि सुरुचि अपनी रुचि पर जो चले वो सुरुचि है शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव आएगा ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी अपरिवर्तनीय अपनी रुचि पर चलोगे तो तमोगुण पैदा होगा एक दिन तो ध्रुव जी माता की गोद में चढ़ने के लिए पिता की गोद में चढ़ने के लिए गए पिता ने देखा जो भगवान के भक्त होते हैं ना जिनका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है उनका कोई विरोधी नहीं होता है, पक्की बात है प्रभु के नाम की माला जपने वाले व्यक्ति के चेहरे की आकृति ऐसी बन जाती है कि उसका शत्रु कोई हो ही नहीं सकता उसके चेहरे का यह आभा मंडल किसी भी शत्रु को मित्र के रूप में परिवर्तित कर देगा यह विशेषता है राजा ध्रुव को दूर से देखा है मन में भाव जगा मेरा पुत्र है गले लगाऊंगा और गली लगाने के लिए मन में सोचा तो छोटी पत्नी ने फटकार लगा दी राजा भी डर गए ऐसे कर लिया ध्रग को भी फटकार लग गई न पतेषियम भवाना रोड मरहसी न ग्रही मया यस्तम कुक्षऊप न पातमज ध्रुव ने कहा मंच पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता है मेरे पिता नहीं बोली है। तेरे पिता हैं पर मैं तेरी मां नहीं हूं मेरा मां होना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा ही तुझे इस मंच पर बैठने की इच्छा है तो तपसाराध्य पुरुषम कस्य अनुग्रहण में गर्भे तुम साधयात्मा यदिपासनम जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करो और नारायण प्रसन्न होकर तुमसे कहें बरदान मांगो तो कहना ऐसा बर दे दुख में माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं भगवान की कृपा से मेरे गर्भ में आएगा गर्भ से जन्म लेगा उसके बाद से गद्दी पर बैठेगा पहले नहीं सुखदेव जी कहते हैं राजन मुझे ऐसा लगता है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान लिया साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है साधन से साध्य मिलता है साधन सृष्टि नहीं साध्य ही परम लक्ष्य है ध्यान देना आपको बंबई से वृंदावन आना है आप अगस्त क्रांति में बैठ गए और सवेरे मथुरा पहुंच गए वृंदावन आ गए तो रेल हो गया साधन और वृंदावन हुआ साध्य साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हुई लेकिन साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद में फिर साधन का चिंतन जरूरी नहीं है मैं रेल में थ्री टायर में आया केसी में आया कि फर्स्ट में आया कि ऊपर लटक के आया कि कहां बैठ के आया अब ये सोचना जरूरी नहीं है वृंदावन आ गए कात्यायी मंदिर में पहुंच गए माता के चरणों में बैठ गए अब ये सोचना जरूरी नहीं है कि रेल में गर्मी कितनी लगी थी कि ठंडी कितनी लगी थी अरे होना था हो गया हो गया अब तो आ गए ना ध्यान देना तो सुरुचि ने भगवान को बना लिया साधन और अपने गर्भ को बना दिया साध्य तो गर्भ नंबर एक पे आ गया कि नहीं और भगवान नंबर दो पे चले गए भगवान के द्वारा तो मुझे प्राप्त करेगा अपने आप को इतना उच्च स्थान दिया गर्भवास समम दुखम नभू तो अनुभवी उस गर्भ को इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया ध्रुव जी तो रोने लगे पता चल गया सुनीति मैया को उन्होंने भी दौड़ करके ध्रुव को कंठ से लगाया ध्रुव ने बहुत कुछ कह दिया बच्चा है बाला नाम रोदनम बनम रोते भी जा रहे हैं गुस्सा भी आ रही है ग्लानी भी है मैया ने तो बहुत अच्छी बात कही कि मंगलंता परे सुमन स्थान भूंगते जनो य दुखद सत्यम सुरुचिया भवान में दुर्भगाया उदर गृहीता किसी भी प्राणी के अमंगल की भावना मन में आवे ही क्यों यह सत्संग प्रिय माता का उपदेश है दुनिया में जो कुछ भी पाते हैं लोग अपने कर्मों से पाते फिर किसी के भी प्रति रोष और द्वेष क्यों तुम्हारी इच्छा थी पिता की गोद में बैठने की और सुरुचि ने तुमको रास्ता बता दिया परम पिता की गोद में बैठने का तो सुरुचि तुम्हारी शत्रु है कि मित्र है तू तो इस पिता की गोद में बैठने को तलप रहा था सुरुचि ने तो इस पिता के, पिता के पिता के पिता के परम पिता की गोद में बैठने को बोल दिया और मेरे लिए इससे बड़ा सदभाग्य कोई हो सकता नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा पुत्र भगवत चरणानुरागी बने इससे बड़ा श्रेष्ठ मेरे लिए और कोई साधन लगता नहीं क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासुसुत होई भगवान के चरणों में प्रीति जिसकी हो जाए ऐसे पुत्र की मां धन्य मानी जाती है मेरे लिए इससे बड़ा की दूसरा कोई नहीं हो सकता कल जावे तो आज ही थे आज जावे तो अभी जाए मैं दुनिया से कहूंगी कि मैं ध्रुव की मां हूं बच्चों को कमजोर मत बनाओ उनमें मजबूती दो कई माताएं कहती मोहम्मद जाना हवा बैठा है हा ऋणनी भूत बैठा है भूत नहीं होगा तो फिर भी आ जाएगा यह बहम है मन के बच्चों में मजबूती दो कि बेटा हमेशा तेरे साथ में परमात्मा है माता सुनीति कहती हैं तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुखक्ष विर मृगज पदाब्ज पद्धति भावे निज धर्म भावित मनस्तवस्थाप्य भजस्वरुषम वत्स उसी प्रभु के चरण का तू आश्रय ले, ले। जो मुमुक्षु लोगों का स्वामी है बड़े बड़े मनीषी समाधि के माध्यम से जिसको जानने का प्रयास करते हैं ध्रुव ने कहा तो रहता है? वो तो सब जगह बास करता है उसको पुकारने में हमें विलंब होता है वो आने में कभी देरी करता नहीं हरि हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो जाना अब ध्रुव जी तो सीधे ही जा रहे हैं लेकिन अब समस्या ये हो गई कि बिना गुरु के भवसागर से पार लगावे कौन अरे गुरु ही तो मार्ग बताएगा गौ कहते हैं अंधकार को रू बोलते हैं प्रकाश को अज्ञान के अंधकार को निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे वही तो गुरु है रुकारस्त अंधकार रुकारस्त निरोधक। जीवन में गुरु होना बड़ा जरूरी है एक माता मेरे से बोली मेरी किसी में श्रद्धा नहीं है मैं किसको गुरु बनाऊ मैंने कहा तुम तो हनुमान जी को गुरु जी बना लो हा जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करह गुरुदेव की नहीं। गुरु जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है और नहीं भटकना है कहीं भी वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वन्दे जगद मेरी कन्हैया को गुरुजी बना लो हाँ। कोई अच्छा संत विद्वान मिले तो उनको गुरु बना लो हनुमान जी बना लो बढ़िया रहेगी हनुमान जी को गुरुजी बनाओगे तो राम जी जल्दी मिल जाते हा हमारा बहुत चमत्कार है कलयुग में तो कलयुग में तो हनुमान जी महाराज और माता जी दुर्गा माता कात्यानी देवी दो की महती प्रतिष्ठा है वो क्या है कि सेठ जी थे बेचारे बचपन में बड़ा चंचल मन होता है और जब वृद्धावस्था आती है तो बच्चों जैसा स्वभाव होने लग जाता है बुजुर्गों के मन में मेला देखने की इच्छा ज्यादा होती है सेठानी जी बोली जंगल का जो मंदिर है उसमें वार्षिक उत्सव हो रहा है बहुत बड़ा मेला लग रहा है हम लोग भी चलें तो कैसा रहे सेठ जी बोले चलो तुमको भी कम दिखता है हमको भी कम दिखता है अजी थोड़ा आप मुझे दिखाते रहना, ना थोड़ा मैं आपको दिखाती रहूंगी अब चलना तो है ही दोनों चले गए बड़े प्रेमी थे अब हम मेला देखने गए जंगल में विशाल मंदिर उसका वार्षिक था लोगों की ग्रामीण अंचल के लोगों की भीड़ थी अब आया कोई भीड़ का जोर से रेला तो सेठानी जी का हाथ छूट गया अब सेठ जी उधर चले गए बाबूजी और माताजी इधर चली अब बाबूजी माताजी को ढूंढे और माताजी बाबूजी को ढूंढे बड़ा बड़ा अनाउंस कराया पर कौन सोने भीड़ बहुत ज्यादा सेठ जी बोले मना करता था मत चलो दोनों ही वृद्ध है नहीं सुनी मेला देखना देख लो मेला कहीं ऐसा तो नहीं कोई गांव का मिल गया हो तो साथ में चली गई हूं उधर चल के ढूंढू बाबू आए लौट करके तो मंदिर पड़ता था राम जी का रास्ते में पुजारी जी ने कहा बाबू क्या बात है क्या हुआ महाराज जी के बताऊ थारी माता जी खो गई माता जी हां महाराज थारी माता जी खो गई अब थे कोई उपाय बताओ पुजारी जी पुजारी जी बोले बाबूजी ये तो बहुत बुरा हुआ पर चलो हम तो कुछ अनुष्ठान ही बता सकते हैं ऐसा करो सवामन का लड्डू राम जी का भोग लगाओ सवामन के शुद्ध देसी घी के लाडू बनवाइए भोग लगाओ रामचंद्र जी कृपा करेंगे माता जी आ जाएंगे सेठ जी ने शुद्ध देसी घी में लड्डू बनवाए महाराज उनके मुनि जी सिर पर रक्षण के लड्डू की परा तीन चार आदमी जा रहे थे नुक्कड़ पे पड़ता था हनुमान जी का मंदिर सो हनुमान मंदिर के पुजारी जी को सुगंधी आई बाबूजी, बड़े सुंदर लड्डू बने कहा जा रहे हैं? अरे महाराज थारी माताजी खो गई तो राम मंदिर के पुजारी जी बोले तुम भोग लगाओगे तो मिल जाएंगी, तब तो अठाई ले जा रहे हैं सवामनी का भोग लगाना है राम जी को हनुमान मंदिर के पुजारी मुस्कुरा के बोले बाबू राम जी की अपनी पत्नी खो गई उसको तो ढूंढ नहीं पाए आपकी पत्नी कहां से ढूंढेंगे राम जी की अपनी पत्नी खोई उसको तो मेरा बजरंगबली ढूंढ के लाया इसलिए आपको अच्छा लगे तो थे भोग अठाई लगा दो माता जी मिल जासी सेठ जी बोले बात तो थे चौकी बोलो जी सो राम मंदिर तक तो गया ही नहीं भोग हनुमान जी कोई लग गए अब हनुमान जी को भोग लगा करके दंडवत करते जब परिक्रमा देने के लिए गए तो परिक्रमा में ही माता जी खड़ी मिल गई अरे तुम यहां कैसे थे तुम्हारे छोड़ी आए मैं तो जैसे तैसे पूछती पूछती पहुंची जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमंत तो को गुरु बना लो बात खत्म और यदि कोई अच्छा विद्वान कोई संत मिले तो गुरु बनाओ लेकिन गुरु बनाने के बाद में कभी निंदा मत करना गुरु का मतलब क्या है? मैं थोड़ा संक्षिप्त में और आपसे कह दू जैसे पुत्री जन्म लेती है और बड़ी हो जाने पर उस पुत्री का कन्यादान कर देते हैं करते हैं ना कन्यादान ऐसे गुरु रूपी जो पिता हैं, वो शिष्य रूपी पुत्र या पुत्री का कन्यादान परमात्मा रूपी पति के हाथ में कर देता है जीव की बाह पकड़ कर के परमात्मा से जो जोड़ देवे, वही गुरु है भगवान से जो संबंध जोड़ दे जीव का वही सदगुरु है नाराजी महाराज पधारे और नाराजी ने मन में सोचा कि अब मुझे यह काम तो करना ही है क्योंकि नाराजी के मन में तो एक ही उद्देश्य रहता है कैसे जीवों को प्रभु के चरणों में लगाया जाए जीव कैसे गोविंद के चरणों के अनुरागी बने लेकिन वो प्रयास यही करते हैं भोले बाल कृष्ण लाल आनंद की अनुभूति हुई संत नारद के अंतर्म में जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है अज्ञान का खंडन करे वो नारद है ऐसी उपासना पद्धति है लेकिन नारद जी को लगा किस बच्चे की मुझे परीक्षा तो लेनी चाहिए और सब विधि प्रकार से परीक्षा में ध्रुव जी पास हो गए ध्रुव जी पास हो गए नाराजी बोले तुम जा रहे हो वन में प्रभु को प्राप्त करने के लिए एक बात बताओ कोई गुरु बनाए बोले आपसे श्रेष्ठ गुरु कौन होंगे आप ही मुझे शिष्य स्वीकारे नाराजी ने कहा ठीक है लेकिन इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि मिना केवल हे तुकी भक्ति उत्पातारे व कल्पते इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि के बिना जो मनमुखी भक्ति हम करते हैं उससे केवल उत्पात खड़े होते हैं परमात्मा प्राप्ति नहीं होती इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि संतों के चरणों में बैठक के उपासना की पद्धति को जाने और वो सदगुरु की कृपा से संभव है भगवान का उत्थापन कैसे करना है माला की पद्धति क्या है प्रणाम किस विधि से करना चाहिए विश्वास किस प्रकार से प्रभु में जागृत हो ये सदगुरु ही तो बताएगा क्योंकि वो तो धर्म पिता होता है नाराजी कहते हैं बेटे वृंदावन की बगल में एक बड़ी पवित्र जगह है मधुबन वहां मधुबन में तुम जाकर पहले यमुना स्नान करना शास्त्रीय पद्धति में माता यमुना का बहुत उच्च स्थान है हा यमुना जी पटरानी है गोविंद की परमात्मा की पटरानी है यमुना यमुना स्नान करना यमुना आचमन करना और आचमन करने के बाद में गोविंद मिलन की आकांक्षा को लेकर के इस ज्वादसाक्षर मंत्र का जाप करना ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह ओंकार जो है वो तो परब्रह्म वाचक है नम तो नमस्कार को बोलते हैं और भगवते वासुदेवाय ऐश्वर्य से समग्रस् वीर ज्ञान वैराग्योष चैव वैराग्योच खंड हैं जो सड़े स्वर्ज उसको भग बोलते हैं और भग आस्ति इति भगवान संबोधन में भगवते अच्छा बसति मै इति सर्वसु दिव्यते देव वसुश्चा देश वासुदेव जो कणकण में बसने के बाद भी सारी दुनिया को प्रकाश देता है उसे वासुदेव कहते हैं ऐसे वासुदेव गोविंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं वासुदेव गायत्री बोलते हैं ऐसे इस मंत्र का तो जाप करना और बेटा मन को यदि काबू में करना है तो जितम सर्वम जिते रसे मन को काबू करना है तो पहले जीव को काबू में करो बहुत जरूरी है आहार आहा शुद्ध सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध ध्रुवास्मृति हमारे ब्रज में बड़ी सीधी सी कहावत है जैसो खाओ अन्न वैसो हो मन भोजन का बड़ा असर होता है इसलिए सात्विक अन्न सेवन करने का प्रयास करो भगवान को समर्पित करके अन्न सेवन करने की चेष्टा करो ध्यान की पद्धति संत नारद ने बताई और ध्रुव जी महाराज के मन में प्रसन्नता अनुभूति हुई यमुना स्नान किया मधुबन अपने वृंदावन की बगल में की ही तो है वृंदावन की है और वहां जाखन के बस उन्होंने गोविंद मिलन की कामना को लेखन के मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया आइए दो मिनट हम लोग सब बोल लेते हैं इसको नाम मंत्र के रूप में गांधर में थोड़ा सा पत्ते खाले बारह में दिन शाम को हवा पी लेते और पांचवा महीना जब शुरू हुआ तो ध्रुव जी ने धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी श्वास वायु को रोका पंचमे मास प्राप्तो जित्वासो नपातम ध्यायन ब्रह्म पदई के ध्यान से सुने एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं हृदय में नारायण प्रतिष्ठित हैं चतुर्भ रूपधारी नारायण हृदय में विराजमान हैं और अपने श्वास वायु को ब्रह्मरंथ्र में जैसिं ध्रुव ने चढ़ाया हे भगवान जितने देवता थे सबका ऑक्सीजन खत्म इंद्र जी चंद्र जी सूरज जी और चंद्र जी और जितने जी थे सबका ऑक्सीजन खत्म रोते रोते ब्रह्मा के पास आए हम लोग मरने वाले हैं श्वास नहीं लिया जा रहा है ब्रह्मा बोले यही हालत मेरी हो रही है चलो सब आए भगवान नारायण के पास प्रभु मुस्कुरा के बोले क्या हुआ बोले नई भगवं प्राणरोधम चरा खिलसत्वधामनो सत्व धामो विधे तनो प्राप्ता वयम शरण शरण्यम हालत खराब है मरने वाले हम मालूम ही नहीं प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहा है नईम विदामो भगवान प्राणरोध हम आप सब जानते हैं बताओ कैसे हो रहा है सब प्रभु मुस्कुरा के बोले सुनो मेरा एक नन्हा सा भक्त प्रकट हुआ है मेरी समाधि में है समझे अभी जाके अपन दर्शन देते हैं। उसका श्वास चलने लगेगा तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा जब तक उसका नहीं चलेगा तो तुमको यह दिक्कत होती रहेगी अरे महाराज जी जल्दी पधारो गरुड़ूढ़ होकर के प्रभु पधारे ध्यायन ब्रह्म पद ही भगवान सुखदेव कहते एक पैर से खड़ा है नन्ना सा बालक देख लो क्योंकि चिंतन करते करते मन जब केंद्रित हो जाए गोविंद पर और कनेक्शन जब जुड़ जाए तो देहाध्यास खत्म हो जाता है और देहाध्यास खत्म हो जाने के बाद में अब आप ध्यान देना ये इंद्रियां जो है ना ये जब तक संसार में भागती हैं तो सारी चीजों का अनुभव होता है और सारी इंद्रियां परमात्मा के चिंतन में केंद्रित हो जाए मन के साथ इंद्रियों के अपने काम खत्म हो जाते हा मन यदि इंद्रियों के साथ में न रहे अ बार क्या कहते माता जी बोली महाराज जी साढ़े पांच बजे आप कल एक बात कह रहे थे ये मेरी आधी समझ में आई आधी नहीं मैंने कहा क्यों आप तो सामने बैठी थी माता बोले नहीं मेरा मन कहीं और जगह चला गया था कई बार हमारा मन कहीं और जगह हो ना तो आंखें खुली भी रहती है तो सामने वाला आदमी नहीं दिखता क्योंकि आंखों के संग मन का कनेक्शन नहीं था इसलिए बोलते हैं हर बात में चित्त लगा के सुनो मन लगा के सुनो कई बार कान के साथ में मन यदि नहीं हो ना तो पूरा गीत होने पर भी आपको पता नहीं चलता क्या हो गया ये बहुत जरूरी है मन का समय लगना और मन के साथ सारी इंद्रियां जुड़ जाए और मन चिंतन में लग जाए गोविंद के इंद्रियों के जितने बाहरी व्यावहारिक कार्य हैं वो सब बंद हो जाते हैं यही परिस्थिति गोपियों की थी भागवत में लिखा है यो दोहने बहनने मथनो पले गोपियां सहज समाधि में रहती थी हमेशा कबीर जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली ये सहज समाधि जो होती है ना अपन भोजन भी बना रहे हैं तो लग रहा है गोविंद बैठे शरीर काम कर रहा है मन उधर जुड़ा हुआ है तो ध्रुव जी की सारी इंद्रियां मन के साथ में केंद्रित होकर परमात्मा चिंतन में लीन रहे हैं इसलिए सांस भी बंद और देखना भी बंद और ये सारी प्रक्रियाएं बाहरी बंद तो ऑक्सीजन तो खत्म होगा ही और परमात्मा जब गरुड़ा गरुड़ूढ़ होकर के ध्रुव के सामने आ गए तो हृदय वाली झाकी अंतरधान हो गई क्योंकि वो तो सामने आ गए ना अब अब ध्रुव जी का ध्यान भंग हुआ भगवान कहाँ गए मेरे प्रभु कहाँ गए सुदर्शन चक्रधारी गोविंद किधर गए हड़बड़ाकर ध्रुव ने आंखें खोलकर देखा तो वही भगवान सामने खड़े बोलिए नारायण भगवान की ओहो और जैसी ध्रुव की आंखें खुली भगवान को देखा ध्रुव का श्वास चलने लगा देवताओं का नॉर्मल हो गया देवता बोले बच गए और 10 20 पचास सेकंड नहीं होता तो अपन तो पधार ही जाते डर गए बेचारे हा अब भगवान ध्रुव को देख रहे हैं ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और आकाश में सब देवता भी आ गए हा अब ठीक ठाक हो गए ना शिवदेव जी कहते राजन एक बार आंखें बंद करो ये दृश्य जरा दिल में उतार कर देखो कितना प्रिय है नन्ना सा बालक हाथ जोड़े गोविंद के सामने खड़ा है और मेरे प्रभु मुस्कुराकर उसको देखने में बर्दाश्त लेकर पर सुनो दोनों में कोई बोलता ही नहीं ध्रुव जी भी नहीं बोल रहे भगवान भी नहीं बोल रहे अब देखते देखते देखते देखते देखते देखते ध्रुव जी हंस गए तो फिर भगवान भी हंस गए ये दोनों हंसे तो आकाश में खड़े हुए सब देवता भी हंस गए इन तीनों को हंसता देखा तो सुखदेव स्वामी भी हंस गए जो कथा सुना रहे थे सनो उनको हंसते देखा तो फिर परीक्षित भी हंस गए और ये हंसे तो फिर जितने संत बैठे तो खिलखिल करके सब हंस गए क्योंकि कोई लेक्चर थोड़ी चल रहा था वहां को दर्शन हो रहा था सबको कथा कोई लेक्चर नहीं है ये तो अनुष्ठान है हमें अनुभव हो तो ध्रुव के साथ हम भी खड़े और हम भी प्रभु को देख रहे हाँ इसलिए वो भी हंस गए और जब सब लोग मुस्कुराते रहे तो फिर परिचित ने धीरे से पूछा गुरुजी, भगवान क्यों हंसे सुखदेव जी बोले भगवान इसलिए हंसे कि देख लो इस भोले भंडारी को हम पैंतालीस मिनट से खड़े ये कुछ बोलते ही नहीं है ध्रुव जी क्यों हंसे ध्रुव जी इसलिए हंसे कि मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं है तो बोलू क्या हमारे जैसे चतुर तो ध्रुव जी थे नहीं कि पांच पैसे के कपूर की आरती भी करें तो बोलें, सुख सम्पति घर आवे मांगने की लिस्ट और पीछे सफाई कितनी बढ़िया देते हैं रा तुझे को अरपण हे भगवान जी तिजूरी की ओर देखना नहीं कोठी कोठीपुटला से हाथ लगाना नहीं सब आपका ही है ये चतुरता तो एक्स्ट्रा बुद्धि तो कल युग में ही दे रखी भगवान ने अब मुझे कुछ आवे बोलना तो ना बोलूं पर देवता क्यों ऐसे बोले वो इसलिए हंस गए कि हमको ऐसी ऐसा अवसर मिल जाए तो लिस्ट प्रस्तुत कर दे तो देवताओं को भगवान के दर्शन का अवसर नहीं मिलता है हाँ ये तो प्रमोशन की लिस्ट भेजते ही रहते हैं भगवान तक पहुंचती नहीं है और सुखदेव जी क्यों हंसे अरे गोविंद मिल गया तो फिर पाना क्या कैसी बुद्धि है इसलिए हंस गए और परीक्षित क्यों हंसे कि गुरु जी आपकी कृपा से मुझे गोविंद दर्शन दे रहे मैं देख रहा हूं सब और वो संत क्यों से बोले परिचित न होते तो इस महापुरुष के बाणी के द्वारा हमें परमात्मा दर्शन कैसे होता सब खुश हो रहे हैं लेकिन प्रभु की कृपा के बिना उनको जाना नहीं जा सकता कोई बुद्धि के बल पर भगवान को जानना चाहे तो ब्रह्मा की बुद्धि फेल मार जाती है समझ में नहीं आता क्या है कोई डिग्रियों के बल पर भगवान को पाना चाहे तो कितने डिग्री वाले पागल हो जाते उसको नहीं जान सकते और जिसको वो जनाना चाहता है तो फिर सबरी भिल्नी भी उसको जान लेती है केवट उसको जान लेता है कहा एक तुम्हार मरम में जाना जिस मरम को लक्ष्मण नहीं समझ पाए लक्ष्मण हुई यह मरम ने जाना केवट बोलता है मरम में जाना जिसको वो जनाना चाहता है वो केवट भी जान सकता है और जिसको वो जनाना नहीं चाहता फिर ब्रह्मा की बुद्धि भी फेल मर जाती है दे जनाई जान तुम ही तुम ही हो प्रभु ने देखा कि ये मेरी स्तुति करना चाहता तो है पर करना आती नहीं इसको देख लो तो प्रभु ने क्या किया सतम विभक्ष्यंत मतदिदिया धिया से सर्वस्य हृदय कृतांजलि ब्रह्म मये न कंबुना कृपया कपोले अंजलि बांध करके खड़े हुए बच्चे को प्रभु ने देखा और कहते पस्पर्श बालम कृपया कपोले अपना संक ध्रुव जी के कपोल गाल से लगा दिया और गाल से संख छूते ही वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया वो कृपा कर दे तो हो जाता है मीरा ने कोई एमए पीएचडी की डिग्री नहीं पाई थी पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर मीरा की कविताएं पढ़ाई जाती हैं। सूरदास जी ने किसी पाठशाला को देखा ही नहीं था मां के पास गए मां ने कहा आ गया बेटा हा हरा दिया लिख के ले आया आगे के लिए प्रमाण रहे क्या लिखे दिया कबीर जी ने जरा बताना पड़ के उसने खोल के पढ़ा तो उस पर लिखा था सर्वजय शास्त्री हारा और कबीर दास जीता था उसने कहा गड़बड़ कैसे हो गया उसने लिखा तो मेरे सामने ऐसे था फिर दौड़ा दौड़ा गया कबीर जी कपड़ा बना रहे थे बोलो शास्त्री जी नहीं वो कुछ गड़बड़ हो गया ढंग से लिखिए बड़े कागज पे लिख दू हाँ बड़े कागज पे लिखा कबीरदास हारा सर्वजय शास्त्री जीता क भी जाइए पढ़ लो पढ़ लिया मां के पास आया माने का क्या हुआ <laughs> बिल्कुल एकदम परमानेंट लिखवा के ले आया क्या लिखा पढ़ना मैं सुनू उसने तो खोल खोलकर देखा तो उसमें लिखा था तो सर्वजय शास्त्री हारा और कबीरदास जीता ये गड़बड़ कैसे हो जाता है सुनिए ये गड़बड़ कैसे होता है कबीर बोले मालूम नहीं पचासों मार गया पचासों ही मार ऐसे हुआ तो चरणों में गिर पड़ा बाबा ये तो मैंने काशी में पढ़ाई नहीं कबीर जी मुस्कुरा के बोले कि तू कहता कागज की लेखी पर मैं कहता आखिने की देखी गुरु कृपा से प्राप्त होता है मीरा ने कबीर ने सूर ने गुरु कृपा से ही पाया गोविंद के आशीर्वाद से ही पाया जिसको वो जानना चाहता है वही उसको जान सकता है बुद्धि के बल पे जानना बहुत मुश्किल ध्रुवजी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही विश्य मववाच मी प्रसुप्ता संजीवय शक्तिधर स्वधामगाभ्य मेरे अंत प्रविश्य धारक बनकर के आपने मेरी प्रसुप्ता वाणी को आज जगा दिया है जन्म जन्मांतर से सो रही थी वाणी और वास्तव में बात भी सत्य है नेत्रों में देखने की शक्ति को लेकर आप न विराजे तो ये देख नहीं सकते सुनने की शक्ति को लेकर के कान में आपका वास नहीं हो तो श्रवण चूहे के बिल के गड्ढे के समान ही रहेंगे वो सुन नहीं सकते प्रत्येक इंद्रिय में उसकी शक्तियों को लेकर आप विराजित हैं इसलिए वो इंद्रियां कार्य कर सकती हैं वाणी में आप बैठते हैं तो वाणी आपके गुणों का गुणानुवाद गा सकती है नहीं तो वाणी भी गा नहीं सकती आपके द्वारा दी गई शक्ति से चंद्रमा प्रकाश देता है सूर्य रोशनी देता है पवन चलती है प्रकृति अपने कार्यों को करती है सबके केंद्र बिंदु तो आप हैं गोविंद जिसको तुम जानना चाहोग जान पा सकता है नहीं तो बहुत मुश्किल है एक कथा मैंने संतों से सुनी कोई महात्मा जी गांव के पास में आए और एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे बड़े त्यागी थे हाँ छोटा लोटा लंगोटा तीन के अलावा चौथी को, कोई चीज नहीं थी गांव के लोगों को पता चला कि गांव में कोई संत आए हैं किनारे सो बड़ी भीड़ लग गई महाराज हमारी बहनों का नंबर तो सबसे आगे है इनको तो जरा पता चल जाए कोई बहूति देने वाला आया फिर इनकी भीड़ देखने लायक होती है बहने भी गई भाई लोग गए पर वो सच्चे मायने में सत्संगी थे बाबा हमारे गाँव चलो ना बगल में ही गाँव अब जैसे संत आ गए थोड़ा कथा सत्संग होगी हम लोग सुनेंगे महात्मा बोले कथा बथा करना हमने छोड़ दिया है अब कथा नहीं करते हम भजन करते हैं बस हम किसी गांव में नहीं जाते लोग बोले नहीं महाराज जी बहुत इच्छा है हम लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे आप पधारो महात्मा जी बोले बोलते हो तो मैं चला चलूंगा लेकिन कथा करने से पहले मैं सब लोगों से एक प्रश्न करता हूं मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तो कथा हाँ हाँ लेकिन मारा हम क्या जवाब दे सकते हैं हम लोग खेले हर पर आदमी आपके प्रश्न बोले नहीं, नहीं कोई तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है मैं कुछ पूछू तो यहां हाँ बोलना या ना बोलना बस बोले हाँ ना तो बोल ही सकते हैं कोई खास बात नहीं पंडाल बना दिया व्यास गद्दी सजा दी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण आपने गौर किया होगा नौ बजे से लेकर अब तक मैंने एक बार भी आपको जय श्री कृष्ण जोर से बोलने को नहीं कहा मुझे इतनी समझदारी तो है ही एकादशी के दिन एकादशी के दिन और मैं आपसे जोर से बोलने को कहूं अरे पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चले महाराज हम लोगों ने एकादशी व्रत किया बार बार कहती हूं जैसे कृष्ण पर मुझे यह भी मालूम है कि फलाहार तो आजकल ठीक ही होते हैं फिर बोलने में कंजूसी क्यों करते मेरी समझ में नहीं आता जय श्री कृष्ण महात्मा जी मंच पर बैठी बड़ी भीड़ लगी थी लोगों ने कहा शुरू करो महाराज महात्मा जी मुस्कुराए हां भाई कथा शुरू कर रहे हैं जवाब दोगे बोले हां महाराज पूछो बोलो भगवान है अब जो कथा करा रहे हैं वो ना कैसे बोले हाँ महाराज जी भगवान है भगवान तो है ही है हैं। बोले हैं कमंडल उठाया और भीड़ के बीच में होकर निकल गए लोग बोले जया कर रहे हैं बाबा जनता दौड़ी पीछे आकर वो तो बैठ गए मंच पर अपने कुटिया पे बाबा आपने कथा नहीं सुनाई बोले अब क्या सुना मैंने पूछा भगवान है तुम बोले हैं अब जब तुम ये जानते ही हो कि भगवान है तो फिर कथा क्या सुनानी यही तो कथा में कहना था लोग बोले तो बहुत विचित्र बात है इतना बड़ा पंडाल बनवा लिया और कथा नहीं सुनाई सरपंच जी के घर पर बड़ी भीड़ लगी है लोगों की एकदम महाराज कथा नहीं सुनाई एक बूढ़े बाबा पगड़ी वाले बैठे थे तो बोले देखो पहुंचा हुआ संत है। हाँ कुछ भी सही इन्हीं के मुख से कथा सुननी है बोले तो फिर चलो फिर मनाते हैं बाबा को सरपंच बोले मान लो हम, हम बुला लाए उनको और कल आके उन्होंने फिर पूछा भगवान है तो क्या जवाब दोगे बोले कल हम सब कह देंगे भगवान है ही नहीं फिर तो बताएगा कथा हम कह देंगे भगवान है ही नहीं तो कथा सुनाएंगे महात्मा जी के पास गए बड़े खुश हो के बाबा आगे देखो प्रश्न बोले हाँ आप करना महाराज प्रश्न जवाब देंगे पर आप कथा सुना मंच पर बैठे महात्मा जी बोले हाँ जी बताओ भगवान है लोग बोले नहीं है ये भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं दुनिया ऐसी ही चल रही है आप तो कथा सुनाओ महात्मा जी बोले लेकिन कल तो तुम लोग बोल रहे थे भगवान है और आज बोलते हो नहीं है बोले कल हम अज्ञानी थे अब रात रात में हमको ज्ञान हो गया है भगवान जैसा कुछ है ही नहीं आप तो कथा सुनाओ महात्मा जी ने कमंडल उठाया और भीड़ के बीच में होकर निकल गए लोग बोले भैया जी तो फिर गए दौड़े दौड़े आए आपने कथा नहीं सुनाई बाबा बोले अब क्या सुना कथा मैंने पूछा भगवान है तुम बोले भगवान जैसा कुछ है ही नहीं अरे भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है भगवान होते तब तो कथा होती राम जी हैं इसलिए उनकी कथा है कृष्ण हैं इसलिए उनकी कथा है भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है बात खत्म लोग बोले महात्मा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा सरपंच के घर पर रात दो बजे तक मीटिंग चली बूढ़ा बाबा बोलो कुछ भी हो जाए कथा इन्हीं की सुननी है पहुंचा हुआ संत है लोग फिर गए बोले भैया फिर कल बुलाओ करो कुछ व्यवस्था सरपंच बोले कल आ गए और फिर पूछा भगवान है तो बोले आधे बोलना है और आधे बोलना नहीं है फिर तो सुनाएगा कथा बाबा से हमको सुननी है अब महाराज गए और उससे बड़ी प्रार्थना करी संत बोले चलो आता हूं मेरे प्रश्न का ध्यान रखना बोले पूरा ध्यान करके आए आज तो भीड़ सबसे ज्यादा थी लोग बड़े बैठे थे महात्मा जी ने कहा जी बताओ भगवान है आधे लोग बोले नहीं है और आधे बोले है अब ये कहते हैं नहीं है और वो कहते हैं और ये कहते हैं नहीं है और दोनों खड़े हो गई पार्टी और हाथ उठा उठा कर है और नहीं है है और नहीं है जैसे नेता लोग नारे लगवाते बड़े जोर के नारे लगते हैं दिल्ली दिल्ली लाल किला मैदान में मैं एक बार बाल्मीकि रामायण कह रहा था तो मैं जहां ठहरा था वहां से मंच की ओर जाने लगा तो लाल किला मैदान के दूसरे मैदान में बड़ी भीड़ थी किसान लोग आए थे दसियों हजार आए थे हरी हरी टोपी पहन के उतर गया तो मैंने उनसे कहा जरा इनसे बात तो कर मैंने कहा से आए हैं पश्चिमी उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैंने कहा काय को आए हैं बोले नारा लगाना है मैंने कहा कौन सा नारा लगाएंगे बोले अभी मिला नहीं है अभी नारा मिलेगा फिर उसको रटेंगे बोल लगाएंगे मैंने कहा किस पार्टी को बिलोंग करती हो? बोले किसी को नहीं अब के ये बुला के लाए हैं इनका नारा लगाएंगे अगले महीने के लिए इनके विरोधी ने बोला है फिर अगले महीने उनका नारा लगेगा हमने कहा तो यहां क्यों हो बोले बीस रुपए रोज मिलेंगे दिल्ली फ्री घूमने को मिलेगी नाराज तो लगाना है याद कर लेंगे फिर उठा के हाथ लगाएंगे तुम्हारा तो महाराज दोनों पार्टियां खड़ी हो गई हैं और नहीं है और नहीं है, है, है। महात्मा जी ने मौका देखा और कमंडल लिया भीड़ के बीच में होकर निकल गए निकल गए बिल्कुल लोग बोले बाबा तो गया दौड़े दौड़े आए महाराज आपने कथा नहीं सुनाई संत बोले अब क्या सुनम कथा महाराज इतना पंडाल बनाया तीन दिन से खाली पंडाल खड़ा है महात्मा जी ने कहा सुनो जो लोग ये कह रहे थे भगवान है मेरे दाइनी तरफ खड़े हो जाओ और जो ये कह रहे थे कि भगवान नहीं है मेरे बाई तरफ खड़े हो जाओ हाँ आप कहते हो भगवान है बोलो जी आप कहते हो भगवान नहीं है बोले जी तो जो ये जानते हैं कि भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दो गांव की बात है गांव में निपट लो मेरी क्या जरूरत है लोग चरणों में गिर गए बोले बाबा क्यों तंग करते हो चार दिन से कथा क्यों नहीं सुनाते महात्मा जी बोले मैं परीक्षा ले रहा था पास हो गए तुम अब अब सुनाऊंगा सब आकर के बैठ गए तो महात्मा जी बड़े प्यार से बोले य मतम तस् मतम यतम मतम येदस क्योंकि अभिज्ञात भी जानता विज्ञातम एक श्लोक में शार बता दिया महात्मा जी बोले जो ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया शायद वो नहीं जान पाया है और जो ये कहता है कि मैंने भगवान को नहीं जाना शायद वो जान रहा है क्योंकि अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता भगवान को जानने वाला बता नहीं सकता कि वो कैसा है बहुत ध्यान देने की बात है भगवान को जिसने जान लिया उसकी वाणी बंद हो जाएगी वाणी विराम स्टॉप क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं रह सकती ये बताने की को वो कैसा है सूरदासी कहते हैं जो गू गौ खाए मुख स्वादन काहू बतावे अच्छा मान लो मैंने जान भी लिया तो जानने के बाद भी मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कैसा है जैसे आपने खीर कभी नहीं खाई और मैंने खीर खाई मैं हंस रहा था आप बोले ठाकुर जी काय को हंस रहे हो हमने कहा खीर खाई हमने तो आप बोले कैसी होती है खीर मैंने कहा गन्ने के रस जैसी मीठी होती है अब आपने कभी गन्ना का रस भी नहीं पिया फिर आप बोले कैसी मीठी अरे मैंने कहा शहद जैसी मीठी होती है आपने कभी शहद भी नहीं खाया था और बताओ ना महाराज कैसी मीठी होती है अरे मैंने कहा खांड जैसी मीठी होती खीर आपने कभी खांड भी नहीं खाई फिर आप बोले और बताओ ना साहब कैसी मीठी होती है मैंने कहा भैया खीर मीठी होती है चीनी जैसी आपने चीनी भी कभी नहीं खाई फिर बोले ना बताओ जी कैसी मीठी मैंने कहा गुड़ जैसी मीठी आपने कभी गुड़ भी नहीं खाया अब मैं कितना ही बोलूं मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी आपका मुख तो मीठा तभी होगा जब आप भी खाके देखें मेरा मीठा कहने कहने से तो आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है ना वो क्या है उसको जिसने जान लिया वो कितना ही प्रयास करे दूसरे को बता ही नहीं सकता दूसरा तो तभी समझ सकता है जब वह भी जान ले के वो कैसा है केवल बताने से तो नहीं सकता घूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया वो कितने ही बोले गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ बोल ही नहीं सकता बताई नहीं सकता वाणी की पहुंची नहीं है ये तो चिंतन का विषय है इसलिए एकांत में बैठो और उस प्रभु का नित्य चिंतन करो कल भगवान कपिल देव चिंतन की प्रक्रिया का सरलीकरण कर रहे थे बस उसका चिंतन करो ध्रुव जी कहते हैं भक्ति महु प्रभावी प्रसंगो संतों के चरणों में प्रीति रहे आपके स्नेहियों के चरणों में मेरा अनुराग रहे और सत्संग मुझे समय समय पर मिलता रहे क्योंकि उनका संग मिलेगा तो वो तुम्हारी प्रथियां बताएंगे फिर चिंतन की गति बढ़ेगी और तुम प्राप्त हो जाओगे ये नारद की वजह से हुआ भगवान ने देखा ये कि मांग रहा है भक्ति भक्ति ठीक है लेकिन इसके मन में एक अंकुर जगह हुआ है हां और वो अंकुर जगह है कि मुझे गद्दी पर बैठकर सौतेली मां को दिखाना है इसकी भी पूर्ति हो जाने दो फिर इसको ढंग से अपने पास ही बुलाएंगे प्रभु ने कहा अभी तुम जाओ बेटा प्रजा का प्रशासन करो मुझे तो तुम्हें पाना ही ध्रुव जी लौट कर के आए माता पिता ने और सोतेली माने सबने सत्कार किया सब लोग जानते हैं कथा प्रध्रुव जी आए मंच पर बैठ दिए पिता ने कहा जीवन का भरोसा नहीं है क्योंकि नारद जी उनको उपदेश कर गए थे और पिताजी महाराज और छोटी माता ये तो बन को चले गए अब गद्दी पर बैठने के बाद तिलक हो जाने के बाद ध्रुव को बहुत गलानी हुई कि सधिना नैक बभीन यदु सनंदाद्वरेतस किसैरहंसनिमु्य पाद छायामेपगत प्रथंगति बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अहो बत मं ना्यं भागस्य पश्यत भवत्न पादमूरम गत्वा याचेत तदंतवत मैंने प्रभु को पाकर के संसार को मांगा मांगा नहीं था पर मन में तो था आप ऊपर से क्या करते हैं इसका उतना असर नहीं होता जितना मन में आपने क्या सोचा उसका हो जाता है भगवान का तो कनेक्शन सीधा वही है ना और ध्रुव जी महाराज बड़े चिंतित हो गए इनके छोटे भाई जो उत्तम थे ना सौतेले भाई ये कुछ उद्दान प्रवृत्ति के हैं बन में जाकर के यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे उन्हें मना किया नहीं माने तो युद्ध में वर्जन में युद्ध हुआ और युद्ध में मारे गए इतना क्रोध आया ध्रुव जी को सेना को लेकर के अपने आयुधों को हाथ में लेकर के यक्षों की सेना पर टूट पड़े भगवान का दर्शन जिसको हो जाए क्या उसके मन में क्रोध आना चाहिए हम दो मिनट इस पर चिंतन करेंगे परमात्मा का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए उसके मन में क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए ध्रुव जी को तो प्रभु मिले हैं बहुत देर सामने रहे हैं प्रिय क्रोध में भर के यक्षों को मारने दौड़ पड़े अकेले भाई अकेले एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारने के लिए ध्रुव जी दौड़ पड़े मन में क्रोध क्यों आया और यदि क्रोध आया तो फिर दर्शन का मतलब क्या हुआ बड़ी विचित्र बात संतजन कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवान तो मिले थे पर अभी सत्संग नहीं मिला था क्योंकि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व तो सत्संग का है ध्यान रखना बिल्कुल भागवत के बल पर बोल रहा हूं जय श्री कृष्ण भागवत में तो यहां तक लिखा है कि तीर्थ में सेवन करने से तीर्थ बास करने से भी लाभ उतना जल्दी नहीं होता नयानी तीर्थानी न देवा मक्सिला तीर्थ में बास करने से लाभ उतना जल्दी नहीं होता मूर्ति में परमात्मा की पूजा करने से लाभ होता है पर उतना जल्दी नहीं होता लिखा है ते पुन कालेन ये पवित्र करेंगे लेकिन टाइम लगेगा पर सत्संग तो एक मिनट में ही जीवन को बदल देता है बोलो जय श्री कृष्ण एक लंदन के डॉक्टर ने कहा ठाकुर जी मेरा पेट कब्रस्थान है मैंने कहा क्या मतलब कितने बकरे खा गया कितने मुर्गे खा गया सबकी कब्र बनी है मेरे पेट में पर सुनते सुनते कथा जीवन में परिवर्तन आया मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया अब तो मैं प्याज भी नहीं खाता सत्संग से जीवन में परिवर्तन आता है अब स्कोन के माध्यम से देखो एस्कोन ने आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार किया जो कभी मांस भक्षण करते थे जो सुरापान भी करते रहे होंगे वो अंग्रेज लोग अब उनके हाथ में माला झोली देखो गले में कंठी देखो तिलक लगाते उनकी स्त्रियों को देखते हैं तो लगता है मीराबाई है क्या मैं कई इतने स्कून के अंग्रेजों को जानता हूं जो चाय भी नहीं पीते बोलो किसकी कृपा ये सत्संग की कृपा भागवत की कृपा गीता जी की कृपा सत्संग की कृपा सत्संग जीवन को बदलता है इसलिए सत्संग और भागवत में तो लिखा है कि तुलयाबे न स्वर्गम ना पुनर्भवम की भगवत संग संगस्य मर्त्या की ऐसा वर्णन है एक क्षण का भी सक्षम मिल जाए किसी अच्छे विद्वान पुरुष का उसकी बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता मुक्ति भी नहीं कर सकती न स्वर्गम न पुनर्भवम गोस्वामी जी ने लिखा है वो हनुमान जी गए थे न, लंका में तो माता जी मिल गई लंकिनी मैया मिल गई बोली मैं तुमको खा जाऊंगी मेरा भोजन हो तुम और हनुमान जी को चोर कहा हनुमान जी को चोर कहकर के खे, उनको खाने को दौड़ी तो हनुमत लाल ने मुठका एक महाकपि हनी तो हनुमान जी ने मुस्तिक प्रहार आशीर्वाद देते हैं ना ऐसे करके जरा सा मुस्टिक प्रहार किया सो उसकी मती बदल गई चेंज हो गई और वही लंकनी जो खाऊं खाऊं कर रही थी अब क्या बोलती है ता मोर अति पुण्य बहुता देखे हु नयन राम करुता किता स्वर्ग पर्ग सुख धरी तुलांग तूलनता ताही सकल मिली जो सुख सत्संग सतसंग लंकनी बोलती है ये भागवत के इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है पूरा भागवत के 70 परसेंट श्लोकों का हु ट्रांसलेशन है रामचरितमानस में बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ करीब भागवत में उपदेश के और भक्ति के और ज्ञान के करीब 70 परसेंट श्लोक हैं जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया है रामचरितमानस में तुली न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग मृत्यानाम की तो स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुलांग तुल ता सकल मिले जो सुख लव सत्संग बिल्कुल ट्रांसलेशन है एक मिनट का जो सत्संग है उससे जितना लाभ होता है उतना लाभ स्वर्ग और बैकुंठ में भी नहीं है ऐसी बात इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व तो सत्संग का है बोले है ही भगवान का दर्शन करने वाले भी क्रोधी रह सकते हैं दुर्योधन कम से कम दो बार तो कृष्ण से मिला ही था दुर्योधन ने अपने जीवन में दो बार तो कृष्ण का दर्शन किया ही था पर क्रोध को जीता क्या शिशुपाल भी कम से कम पंद्रह बीस बार गोविंद से मिलाई था क्रोध को जीता क्या भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध जीत लिया ऐसा बहुत कम होता है पर सत्संग से क्रोध पर विजय प्राप्त होती है मतलब यह कि सत्संग जीवन में आमूल परिवर्तन यद्यपि दर्शन का अपना महत्व है पर परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है तो सत्संग क्रांतिकारी परिवर्तन करता है और ध्रुव जी जब युद्ध की एकदम चरम परिणति में पहुंच रहे थे स्वयं मनु आकाश मार्ग से आए यह ध्रुव जी के दादाजी लगते हैं खास बाबा पिता के पिता और स्वयं भव मनु तो द्वादश भागवतों में एक भागवत है उन्होंने आकर के ध्रुव जी को उपदेश किया क्या मार्मिक उपदेश किया है नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती जिस मार्ग पर तू चल रहा है बेटा ये ऋषिकेश के अनुवर्ती भक्तों का मार्ग नहीं है गोविंद के चरणानुरागी वैष्णम भक्त का ये मार्ग नहीं है बेटा जिस पर तू चल रहा है भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते आरती करनी चाहिए पूजा करनी चाहिए उपासना बहुत जरूरी है परंतु यह भाव भी मन में होना चाहिए कि सब में वही बैठा है एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे सदगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं सब में वो समाया है और उसी से सब प्रकट है एक दंड भाई इतने बदले हजारों निरपराधों को मारना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि तिथि क्षया कारुणया मैत्र्याचा किर जंतु समपे न सर्वात्मा भगवान संप्रसीदे भक्त को संत को कैसा होना चाहिए बोले तिति भगवान ने साधुओं का लक्षण भी आगे बताया किुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात सत्रव शांत साधव भूषण बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सहलो तुम्हारे चाहने से परिवर्तन तो नहीं हो रहा है प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द दृष्टि रखना अजात शत्रु किसी को शत्रु मत समझो ये साधुओं के भूषण है भगवान केवल उपास पूजा से ही खुश नहीं होते भगवान की खुशी का एक तरीका है सबसे प्रेम तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए ये बात तुम्हें समझनी चाहिए फिर तुम्हें संत भी मिले तो सत्संग ने जीवन को बदला कबीर जी के पंक्ति दो चार लाइन हम लोग कहेंगे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के सब गाय रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी दर्शन से भी जल्दी नहीं आती यह कहना चाहते हैं। ते दर्शना देव साधव सत्संग की बहुत महिमा है ध्रुव जी ने अहिंसा हजारों वर्ष तक शासन करके फिर वन में चले गए और बन में समाधि हो गए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और जैसे ध्रुव जी विमान में बैठने लगे एक माताजी आ गई काली काली माताजी, बहुत लंबी तगड़ी माताजी। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कहां जा रहे हो ध्रुव जी बोले बैकुंठ जा रहे हैं विमान आया है सुनो बैकुंठ जाओ चाह स्वर्ग जाओ पर पहले मुझे स्वीकार करो ये काली काली माताजी कौन है मालूम है इनका नाम है मृत्यु देवी हमारे लोक की मालिकिन है ये उनकी आज्ञा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम है ब्रह्मलोक और शिव जी का लोक है शिवलोक विष्णु जी का लोक है बैकुंठ विष्णुलोक और हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसका नाम क्या है मृत्युलोक हां ये तो मृत्युलोक है यहां तो जो आया है उसको माता जी से ही होके गुजरना पड़ेगा हाँ। ये मौत माता जी को पहले स्वीकार करो फिर जाओ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर यहां जन्म जिसने लिया उसको मरना पड़ेगा कन्फर्म है बिना मरे नहीं जा सकते माताजी जी बोली पहले हमको स्वीकार करो फिर जाना ध्रुव जी बोले क्या मतलब बोले पहले मर जाओ ध्रुव जी बोले मर जाएंगे माताजी आप कहती हो तो मर जाएंगे भगवान के पार्षदों की ओर ध्रुव ने देखा तो पार्षदों से बोले तो मरने को बोलती पार्षदों ने कहा इनसे बोलो जरा सिर झुकाएं ध्रुव जी बोले मर जाएंगे सिर झुका दो अम्मा जी अब जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया तो मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा उनके सिर को ही सिद्धी बनाकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए जय श्री कृष्ण मौत के सिर को सिद्धि बना लिया मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्ता आर रोहा पदम ध्रुव है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सीधा सा है स्वस्थ से ते माता देव की बताती है ना मृत्यो मृत्यु ब्यालत पलायन लोकान सर्वान्भयम नाद्यकन तत्पादाब्जम प्राप्य दृश्य आद्य स्वस्थ से मृत्युरसमाद पीती स्वस्वरूप स्थ तुम्हारे चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको स्वात्माुभूति हो जाती है उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाए वो मौत को जीत लेता है मतलब उसके मन में ये फालतू जो बहम है ना मरने वाला वो निकल जाता है वो सोच लेता है मरना जीना यह सब प्रक्रियाएं शरीर की हैं मैं तो प्रभु का परम दास हूं अहम ही नारायण दास दास, दास दासानुदास सित दास दास मैं तो उनका दास हूं और एक बात कहते जो दास होते हैं ना वो भगवान जैसे ही हो जाते हैं हाँ भागवत में लिखा है कि बैकुंठ में जितने भगवान के दास हैं उन सब के चार हाथ होते हैं ऐसा भागवत में लिखा है सर्वे बैकुंठ मूर्तया और एक तो इतनी गजब की बात लिखी है कि बैकुंठ में नारायण और उनके दरबान इन दोनों को एक सिंग बिठा दिया जाए तो आप बता नहीं सकते इसमें भगवान कौन है और दरबान कौन है हा वैकुंठ में दरबानों के भी चार हाथ होते हैं और दरबानों के भी संखच चक्र गदा पद्म होते हैं मालूम ही नहीं चलता भगवान जी कौन से और दरबान जी कौन से तो फिर पता कैसे चलता है बोलो श्री वत्स का चिन्ह मणि सिवाय नारायण के किसी पर नहीं होते उनसे पता चलता है तो हमारी वैष्णवी परंपरा में सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान जैसा रूप मिल जाता है वैष्णवों को संतों हाँ। भगवत रूप हो जाते हैं तो यदि कोई भक्त है उसका पांचभौत शरीर छूट भी जाए तो दिव्य शरीर से वो सारूप्य मुक्ति पा लेता है भगवान के धन को चला जाता है भगवान विमान में बैठकर के ध्रुव जी जा रहे थे पर उनको खुशी नहीं हो रही है तो प्रभु के पार्षद ने पूछा आप उदास क्यों हो रहे हैं बोले जिस माता ने मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा दी उस माता को छोड़कर मैं अकेला मुक्ति लेके क्या करूं पार्षद हंसे ध्रुव जी बोले हंस का कर रहे हो बोले सामने आपको विमान दिखाई दे रहा है आगे आगे एक और विमान जा रहा है बोले हाँ दीप्त तो रहा है तो उसमें आपकी माता जी बैठी है आप जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले उसकी मां की मुक्ति में संदेह कैसा आनंदित हो गए प्रसन्न हो गए ध्रुव जी शेष कथा तो हम तीन बजे से सुनेंगे पर आ शाम की जो कथा है उसमें कुछ कथानक संक्षिप्त कह के विशेषकर जड़व्रत रहू गण संवाद और प्रहलादोपदेश पर कुछ कहेंगे सब लोग ठीक पौने तीन बजे पधारे बोली बाल कृष्णला आज बड़े आनंद की बात है हमारे वैष्णव संप्रदाय आचार्य हरदेव मंदिर के आदरणीय अध्यक्ष ने द्रा कृष्णा परम कि दत्व न जाने व्याय विष्णु व्यासूपा विष्ण नमो वै ब्रह्म विद विष्ठा नमो नम अज दुर्वदन हो मम्म दुबारहूर पर अबालोचन शंभोर्भगवान्दरायण मृत्याति प्रणतपाल प्रणतपालिपूत वंदे महापुषु थे चरणारविंद त्यक्वा सुतुस््यजुसु सितराज धर्मिष्ट वच साय माया मृगं दयिते वंदे महापुरषुते चरणारविंद अस्वस्तुणी काराग्र विगल कल्प प्रसूना प्लुत वस्तु प्रस्तवेणुनादलहरी निर्वाण निर् स्रस्ताबधनील गोपी सहस्रावृत हस्तनतापवर्गमखि दर किशोर कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरां अदिशतु मनस हंस। याणसम कपभा कंठाबन विधो स्मरण वंशी विभूषिरावनी पीतांबरा तरुण बंबलाधरोष्ठा पूर्णेन्ुसुंदर मुखातरबिंद नेत्र कृष्णा परम परंत न जानी मूकं किरी यहां वंदे परमाधव ज्ञानं ज्ञानांजनशलाकया लक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव सायंकालन स्थिति मेरे संगाई ये कृष्णाष्टी ma जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु पांच मिनट गोविंद नाम कीर्तन गाए श्री राधे राधेरा